हाँ जी आज थर्टीएथ जुलाई 2016 है तो हम ये कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं जिसमें मेरे मेरे और आ, अमित और आशिफ भाई का बीच में होगी हेलो आप सबको आवाज आ रही है आ हाँ आ रही है है हाँ, हाँ मुझे भी आ रही है। हाँ, तो ये आ, जो हमने एग्री किया था रूल्स वो थोड़ा मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि वन आवर फिफ्टीन मिनट का होगा और आशीष भाई टाइम करेंगे दो मिनट एक स्पीकर बोलेगा और उसमें कोई दूसरा नहीं बोलेगा और फिर दूसरा उसके बाद से दूसरा स्पीकर बोलेगा दस राउंड ऐसे होंगे और आशीष भाई टाइम करेंगे और थर्टी सेकेंड अगर जब रिमेनिंग होंगे तो एक बार बोलेंगे और फिर जब टाइम खत्म हो जाएगा तो एक बार बोलेंगे उसके बाद हाँ जी आ, आ, आ, बीच में बीच में मतलब आशीष भाई को मैं उनका ओपिनियन पूछना चाहूंगा थाड़ थाड़। वो फिर जो है फिर वो मतलब इनकनवीनियंट uh, हो जाएगा बीच में नहीं जब आशीष भाई की आप पूछ सकते हो लेकिन आशीष भाई किसी से भी पूछ सकते हो कुछ भी लेकिन पीकर जब उसकी टर्न आएगी तभी बोल, बोले तो अच्छा रहेगा नहीं तो फिर वो सब एक ही साथ बोलते हैं ये ये प्रॉब्लम हाँ, उनकी टर्न कब आएगी एक एक करके बोलेंगे ना जैसे फॉर एग्जाम्पल आशीष भाई शुरू करते है सेकेंड जो है मतलब तुम होते हो फिर मैं होता हूँ फिर उसके बाद मान लो तुमको कुछ पूछना आशीष भाई से तो तुम्हारा सेकंड है टर्न तो मेरा टर्न के बाद फिर आशीष भाई जब आएंगे तो आशीष भाई नोट वगैरह करते रहे जो मैंने बोला है एक पेन पेंसिल पे, ले लो और उसमें नोट करते रहो कि क्या आपको क्वेश्चंस हैं कुछ जो भी है आप नोट करके जो है रख लो और जो है जब आपकी टर्न आए आप बोल देना की ये व्यक्ति ने ये मैं क्वेश्चन पूछा था ये ये, कम, ये बोला था तो मैं इससे बोलना चाहता हूँ इस तरह से क्या है की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा थी, थी, हाँ दो मिनट का शुरू में दस राउंड होंगे मतलब साठ मिनट और उसके बाद जो है शॉर्ट एक एक मिनट का पांच राउंड होंगे जिसमें आदमी क्वेश्चन पूछेगा दूसरे को और वो भी टर्न बाय टर्न होगा लेकिन वो उस एक मिनट का होगा और छोटा हो जाएगा तो पांच वो राउंड खत्म करके पांच राउंड में एक हारा आदमी जो है क्वेश्चन पूछ सकता है और अपने टर्न में जो है वो बताएगा मेरा क्वेश्चन फॉर दिस पर्सन ठीक है और वो जब उसका जिस, जिसको क्वेश्चन पूछेगा उसका टर्न आएगा तो वो आंसर करेगा और फिर वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है उसका एक मिनट होगा उस टाइम लेकिन ठीक हाँ, तो तो ये, ये ये हाँ. हाँ, तो ठीक है है तो लेके अभी कौन को, शुरू करेंगे मैं जो है क्यूँकी मेरे को मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा क्या सब इस पे सहमत है आ, आ, पहले सुनिए मैं मैं और आप बात कर लेते हैं आशीष भाई उसके बाद बोलेंगे मैं चाहता हूँ कि आशीष भाई मतलब आ, अपना ओपिनियन देने के वजह मतलब हमारे ओपिनियन में से उनको क्या कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग लगा मतलब कुछ कंफ्यूजिंग लगा या फिर आ, हमारे ओपिनियन में से क्या कुछ उनको कंफ्यूजन हुआ कुछ समझ नहीं पाए नहीं। जो वो क्ल कोर क्लैरिटी चाहते हैं तो वो बोलेंगे फिर उसी के ऊपर और नेक्स्ट राउंड में हम उसको क्लियर कर देंगे आ, वैसे मैं चाहता हूँ आशीष आशी भाई आप क्या बोलते हैं ठीक है इस तरह का राउंड होता है हर्ष भाई आप टाइम जो है वो लिखते जाइये ऐसे आप लिखते जाइये कॉलम बना लीजिए इस, इसका जो है इतना टाइम शुरू हुआ इतने खत्म हुआ ठीक है तो आप वो टाइम जो है वो नोट करते जाइए और लिखते जाइये आप ठीक है हाँ तो चलो अमित शुरू शुरू करो फोर्थ फोर्थ सिक्सटीन हुआ ठीक है है मेरे गाड़ी में हुआ है, तो हाँ, तो 417 मतलब 417 से मिला लो जो ठीक है तो आप शुरू करो अमित बोलो ठीक है तो आपने टॉपिक दिया था कि क्या क्या तरीका है और उसका एक हाँ, कॉम्पेटिव टॉपिक है, है कि जो आज के टॉपिक ये है कि आज के जो मेथड्स हैं हमको हमको वेरीफाई वेरीफाई करना है कि किसी ऑफ़ इन ठीक है तो वो प्रेजेंट में जो कैन कैन बी बी यूज्ड यूज्ड यूज्ड इज़ और है कंपैरेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस अभी मैं बोलूँगा और उसका भी सब टाइप होगा मेरे हिसाब से इशू एक है पर्सनल इस्यूस। पर्सनल इस्यूस माने, माने पर्सनल अपना खुद का नहीं सपोज मेरे को कोई गुंडा परेशान कर रहा है मुझे कोई गुंडा परेशान कर रहा है वो और किसी को नहीं कर रहा है मतलब वो ऐसा नहीं कि वो बड़ा गुंडा है बट मुझे कोई तो वो पब्लिक इशू नहीं है अगर की सपोज रोड का प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है ये एक पब्लिक इशू है पब्लिक इशू अगेन कैन बी थ्री टाइप्स लोकल इशूज स्टेट लेवल इश्यूज नेशनल लेवल इश्यूज़, इंटरनेशनल लेवल छोड़ते हैं अभी बात है, कि मेरे से जो, uh, है जैसे कि किसी आदमी को कोई परेशान कर रहा है इसके लिए पब्लिक सपोर्ट गैदर करना मुश्किल है आपका पैन कार्ड नहीं हो रहा है आपका पैन कार्ड मिल रहा है इसके लिए पब्लिक सपोर्ट जुटाना बड़ा मुश्किल है दूसरे क्यों बॉडर करेंगे इसके लिए तो उस केस में अगर आपको हेल्प चाहिए यू वॉन्ट टू सोल्व दैट इश्यू ऑफ अ पर्सन मेरा मेरा मेरा पैन कार्ड नहीं हो रहा है आपको वो करवाना है ऐसे भी बहुत एक्टिविस्ट है किसी को खाना नहीं मिल रहा वो उनका इशू सॉल्व करना चाहते हैं तो वो पब्लिक इशू नहीं है देर आर मेनी पर्सनल इश्यूज बट समिविस्ट आर वर्किंग ओवर दैट इसको भी सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं मैनी पर्सनल बहुत सारे लोगों के अपने अपने पर्सनल इशूज है वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक्टिविस्ट ग्रुप से तो उनके लिए आपको पब्लिक सपोर्ट मिलना बहुत डिफिकल्ट है, वो the, वो उनका अपना है। उन, उनको ऐसा लगता नहीं तो मिलना थोड़ा मुश्किल है वो क्या हो सकता वो मैक्सिम क्या होता है वो लोग दिखाते हैं कि हमने पब्लिक से पावर पब्लिक सपोर्ट लेके करवाया लेकिन उनका उनका पास कोई ना कोई एक हाथ होता है बड़े आदमी का जो की वो काम करवा देता है तो पब्लिक पर्सनल इश्यूज के बात हमको थोड़ा बाहर रखना चाहिए हमको कॉन्सिडर करना चाहिए पब्लिक इश्यूज अभी पब्लिक इश्यूज तीन टाइप के है लोकल है स्टेट लेवल है और आपका नेशनल इश्यूज भी है अभी जो लोकल लेवल इश्यूज है लोकल लेवल इश्यूज में लोग बहुत सारे तरीके आजकल यूज करते हैं जैसे कि हर लेवल पे बहुत सारे तरीके यूज होते हैं कुछ कुछ एग्जाम्पल दे अगर देंगे तो वो है एक कैंपेनिंग है ठीक है रैलीज uh, करना या फिर धरना वगैरह करना uh, वो है मतलब मैं पीसफुल uh, वे बोल रहा हूँ तो रैली uh, करना धरना करना ये सब टाइप के हैं तो ये जनरली नॉन नॉन तो मेरे हिसाब से सब सब किसी का एक इम्पोर्टेंस है ऐसा नहीं कि किसी का इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि uh, मुझे लोग कभी भी मैंने पागल नहीं लगते कि वो लोग रैली कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है रैली कर रहे हैं इन पास रैली है इन पास लो, लोग देखते हैं कि इतिहास में लोगों ने रैली किया लोगों ने ये किया इसी से यही सब होके हुआ तो इसीलिए वो करते हैं उनको ऐसा रात में सपना नहीं आए कि भाई रैली करो चलो रैली करते हैं ऐसा नहीं उनको लगा आप अगर बोलोगे कुछ एक तो नया चीज बोलोगे ये करो तो वो बोलेंगे ये कहाँ कहाँ क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं उन्होंने देखा है की ये चीज काम करता है इसीलिए किया रैली क्या होता है रैली रास्ते में अगर लोग चलते हैं कुछ इशू के ऊपर बोल के तो दूसरे लोगों को पता चलता है कि ये एक इशू है तो बात है कि कॉमन नॉलेज लोगों में ये कॉमन नॉलेज एस्टैब्लिश होता है कि ये एक प्रॉब्लम है जैसे कि रास्ते का रास्ता खराब है तो वो प्रॉब्लम है ये एस्टैब्लिश होता है तो उससे एक फियर बनता है जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसको फियर बनता है तो वो वो करने की कोशिश करते हैं कॉमन नॉलेज बनाने की कोशिश करते हैं एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है जो की एडमिनिस्ट्रेटर सॉल्व नहीं कर रहा है जो भी अधिकारी है जो भी अफसर है तो उससे वो डर के काम करते हैं आपका मुद्दा सोल्व होगा कि नहीं वो डिपेंड करता है कि जो भी अधिकारी है उसका घर के ऊपर अभी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आप चार पांच लोगों को लेके चले जाओ अधिकारी के पास उसको लगता है भाई चार पांच लोग हैं तो हो जाएगा उदाहरण के तौर पर जब हम मैं, हम, मैं जब राउरकिला में रहता था तब कभी कभी क्या होता था ऑफिस है वहाँ पे कब से लाइन गई हुई है या फिर कोई ट्रांसफॉर्मर चल गया है वो लोग कभी रिटायर करने में देरी करते थे हम कॉलोनी के कुछ लोग कुछ बड़ों को लेके चले जाते थे तो कभी वो जल्दी से कर लेते थे एनएसी में भी वो कचरा साफ करने नहीं आता था, था तो कुछ लोग गैदरिंग होके चले जाते थे तो वो कर देता था में अगर एक बच्चा जाएगा तो वो नहीं करेगा क्यों उसको थोड़ा लगता है अरे भाई ये ये लोगों का सपोर्ट ग्रो कर रहा है अभी बात है की कुछ कुछ शक्तिशाली लोग होते है या फिर कुछ, -कुछ ज्यादा ही उनको डर नहीं रहता है जनता का फॉर सम वो लोग मना भी कर सकते हैं उनके लिए क्या तरीका है और लोगों को लाओ और लोगों को लाके उनको डराओ या फिर कुछ भी, भी करो अभी बात है कि ये तो लोकल इशू है लोकल इशू के लिए आप लोकल जगह का है आपका पानी पानी का प्रॉब्लम है या फिर रास्ते पे आपका गड्ढे है राउकला में अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है एक कटक का आदमी या फिर भुवनेश्वर का आदमी उसके लिए प्रोटेस्ट करने नहीं आएगा उसको अगर हम फेसबुक में पोस्ट करेंगे और भुवनेश्वर का आदमी एक फोसबुक में जाके कॉमेंट करेगा तो वो उससे कुछ तक नहीं होने वाला तो इसमें एक छोटा गैदरिंग लेके जाना वो हो जाता है लेकिन अगर कोई स्टेट लेवल इशू है या फिर कोई नेशनल लेवल इशू है इसमें बहुत उसमें जो अधिकारी होता है वो काफी शक्तिशाली होता है उसको काफी क्योंकि वो राज्य का या फिर नेशन का इश्यू सोल्व कर रहा है उसके ऊपर कानून बना रहा है तो उसको काफी शक्तियां दी गई हुई होती है तो वो ऐसे चार पांच लोगों में कभी डरेगा नहीं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमको कॉमन नॉलेज नॉलेज्लिश करना पड़ेगा कॉमन नॉलेज मैंने है और ये जो अधिकारी है ये नहीं कर रहा है इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं आप बोल सकते हैं क्यूँकी है। इतिहास में ये काम किया है कभी कभी लेकिन मेरे हिसाब से ये सेंट्रलाइज है और फिलहाल के लिए उनका रोका नहीं मैं ताँग, ताँग, ताँग हो गया खत्म हो उसके बाद आंसर मेरे हिसाब इस से इसके बाद मुझे बोलना चाहिए आप खत्म कर दो अपना अपना टाइम भी रखे है ठीक है तो नहीं थोड़ा हिसाब से जो है थोड़ा थोड़ा बोले ताकि ठीक है दो दो मिनट में हो सकता है कि नहीं हो सकता है आप बताओगे आपको ज्यादा क्वेश्चन तो आ गया लेकिन अभी मैं बोलता हूँ आशीष भाई तो अमित अमित भाई बोल रहे थे की मतलब पहले आप जो है दोनों हम दोनों के बाद बोले सही बात है अमित भाई हाँ हाँ हाँ आशीष जी आप, आप बाद में बोलिए बाद बाद आप बाद बाद आप लो, उसके बाद बोलिए दो मिनट में खत्म नहीं होगा डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर तो आप चालू कीजिए कश्यप जी तो आप जो है कंटिन्यू कर लीजिएगा थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं तीन मिनट कर देंगे पांच मिनट में आप खत्म कर दीजिए आंसर भी वाला ठीक है शुरुआत का पांच मिनट का रख देते हैं ठीक है जो इंट्रोडक्शन के बाद ये मैंने मेरा जरूर एक काम करते हैं शुरुआत का जो है पाँच मिनट लग लेते हैं बाद में सिर्फ दो दो, दो मिनट हो जाएगा ठीक है ठीक है इंट्रोडक्शन ठीक हाँ, okay, okay. है अभी मैं पांच मिनट में अपनी बात रखता हूँ आप भी सिर्फ आज भाई पांच मिनट में रखना फिर नेक्स्ट टू ठीक है, two two. है मैं, मैं अभी, मैं थोड़ा कंक्लूड कर लेता हूँ कंक्लूड कर लूंगा फाइनली मैंने ये बोला की नेशनल और स्टेट लेवल के लिए हमको कुछ ऐसा चाहिए जो की कॉमन नॉलेज को स्टैब्लिश करे तो वो कैसे होगा क्या होगा मैं अगले राउंड में बोल आप बोलिए हाँ देखिए वो बात सही है मैं मानता हूँ कि जो है कि आ, हर एक चीज में पब्लिक सपोर्ट गैदर नहीं होगी ना करने की जरूरत हो सकती है वो बात सही है ठीक है लेकिन जिसमें हाँ. ये क्वेश्चन नहीं है मतलब कि जिसमें जरूरत है अगर जैसे कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है तो आ, वो उसको जो है मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ही देता हूँ की नेताजी वाला हुआ था ठीक है तो चंद्र बोस इन्फ्लुएंशियल पर्सन उसको मीडिया भाव देती है तो वो जो है मतलब मीडिया को अपने को गैदर कर हम हम हम जो है नहीं कर सकते ठीक है तो मतलब ये चंद्रक पर्सन वो उसका जो भी कारण है वो इज एंशियल पर्सन तो उसने जो है मतलब लोगों को बोला तो लोगों ने उसकी बात मानी और वो मतलब और थोड़े बहुत ज्यादा लोग जितने भी लोग थे तो वो बिल्कुल मैं ये नहीं बोल सकता की मास कैंपेन था ठीक है क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेरिफिकेशन अगर कोई पब्लिक कैंपेन हो उसमें वेरिफिकेशन कैसे हो ये क्वेश्चन है जैसे आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं अगर ऑफलाइन ले लें तो वो होते हैं कि लोगों को इकट्ठा किया जाता है रैली बोला जाता है कि आप आओ एक जगह पे आओ जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग टाइम दिया जाता है उनका पंडाल बनाया जाता है और गैदरिंग होती है बाद में रैली भी होती है धरना होता है बाद में रैली भी होती है कभी कभी फंक्शन भी होता है ये होता है उसके बाद लेकिन होता क्या है की मान लो एक लोग इकट्ठे हुए और उस उसके बाद उनको जो है मतलब वो तो लोग कर नहीं सकते कि भाई अपना काम कर नहीं सकते कि वो तो कोई जैसे मान लो कोई कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पावर तो लोगों के पास नहीं है अथॉरिटी के पास में होती है तो अथॉरिटी के पास में होती है तो वो क्या करते हैं कि ठीक है जी हम अथॉरिटी को ये ये ज्ञापन देते नोटिस देते तो नोटिस में जो है सभी लोग तो जाके मिल नहीं सकते तो फिर क्या डिसाइड होता है कि चलो एक लोग ये चीज बोल रहे हैं इसका प्रूफ क्या देंगे हम ऑफिस में जाएंगे तो चलो जी हम सबका सिग्नेचर इकट्ठा कर लेते हैं तो आज के टाइम में के में मैक्सिमम केसेस ये ये प्रोसीजर होता है तो अब ये प्रोसीजर में क्या होता है और क्या होता है कि जब वो लोग ऑफिसर के पास जाते हैं ये आ, कई लोगों ने मैंने पूछा है और उन्होंने ये बताया ऐसे ही होता है कि जब वो जाते हैं ऑफिस में तो वो बोलते हैं कि आपने 1000 लोगों के साइन साइन या 10000 लोगों के के हम कैसे पता लगाएं कि ये बहुत बार प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो हाँ इन्फ्लुएंशियल आदमी होगी तो सोल्व हो जाएगी उसमें कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा तो सोल्व होगी लेकिन अगर इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं है किसी का उस, उसमें इतना ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं है तो केवल उसके पब्लिक सपो, सपोर्ट के दम पे वो प्रॉब्लम पेल्व नहीं होती तो ये एक सिचुएशन हाँ, तो, तो, तो ऐसे ही आ, आ, तो नहीं आए और अगर जो नॉन जेनुइन ऑफिसल है तो उसको बहाना मिल जाता है कि वो बोलेगा की भाई आप ही जो है मतलब आपके तो अधिकतर जो है मतलब वो सही नहीं है तो और जो जो जो जिन्होंने इकट्ठा किया होता है वो वो प्रूव नहीं कर सकते कि वो सही है कि गलत है तो और मीडिया को भी जो है बहाना मिल जाता है कि नंबर्स नहीं छापने का जैसे मान लो कि मैंने दस हजार लोग इकट्ठे किए हैं तो मीडिया वो लोकल मीडिया हो सकता है कि मेरी बात मान मेरी बात छाप दे कि हजारों लोग आए लेकिन मान लो दस लोग आए हैं मेरे गुड़गांव में या लोकल डिस्ट्रिक्ट में तो दूसरी मीडिया जो है वो छापेगी नहीं क्यों वो उस चीज का फायदा उठाती है कि वहां पर जो है मतलब चलो पूरे कंट्री में से लोग तो नहीं आ सकते ना गुड़गा यहाँ जो, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तो नहीं आ सकते ना तो लोकल मीडिया जरूर छापती है वो सही सही जानकारी छापती है दूसरी मीडिया जो है वो पूरी बात छापती है नहीं है तो उसमें क्या होता है की वो बात फैलती नहीं कभी ये घटना हुई थी भी की नहीं हुई थी जो है और कोई रिकॉर्ड नहीं होता उसमें ठीक है यूजली यही होता है तो इवन कई बार जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट के न्यूज भी नहीं छापते ये होता है ठीक है Uh, तो ये मैं मतलब uh, इसलिए क्या होता है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग एक्टिविस्ट और सिटीजंस जो है सिटीजन मीडिया ही को ही भरोसा करते हैं और मेन मीडिया uh, क्योंकि सोशल मीडिया में एक और प्रॉब्लम है कि आईडी डी वेरीफाई करना जो है आईडी फेक हो सकते हैं ये uh, लाइक फेक हो सकते कमेंट्स फेक हो सकते हैं शेयर फेक हो सकते हैं अभी जैसे एक ग्रुप है मान लो आम आदमी पार्टी का ग्रुप है उसमें एक एक वन मेंबर्स हैं तो मेरे को पता लगाना जो है मेरा मेरे को एक मैंने बहुत सर्च किया तो मेरे को एक ही फ्रेंड मिला अब मेरे को पता लगाना कि भाई मैं ये बोलूं कि ये ये ग्रुप में बहुत सारे फेक हैं या सारे सही हैं या कितने फेक है कितने सही है वो बताना मुश्किल है बहुत तो।, तो ये आज के टाइम में आज के टाइम में जो है एक ऑफलाइन तरीका का मैंने बताया और ये कॉमनली यूज होता है मैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट में दूसरा तरीका बताऊंगा ठीक है तो मैं नेक्स्ट आशीष भाई जो व्यवस्था परिवर्तन जिसके, जिसके लिए मूवमेंट की शुरुआत शुरु हुई थी तो उसमें ये इश्यू था ही नहीं की हम लोकल इश्यू सोल्व करें प्रॉब्लम अभी में, में जो सक्सेसफुल मूवमेंट मास मूवमेंट हुई है उसका मैं यूएसए स्टार्ट करता तो वहाँ उन लोगों का जो नारा था होता है नोटेशन विदाउटेशन तो रिप्रेजेंटेशन मीन कोर्ट तो जो बड़े कोर्ट में जुडिशर उसमें नेशनल लेवल का प्रेशर लाना या पूरे इंडिया में बीस करोड़ लोग इकट्ठा कर है वो काफी मुश्किल है तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव है तो जो मास मूवमेंट की जो तरीके की जो कस्टम जी बात कर रहे हो और जो अनिल जी अमित जी आप बात कर रहे वो दोनों अलग अलग है मेरे हिसाब से ऐसा कोई दिन ही नहीं ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि लोकल प्रॉब्लम्स हो जैसे पानी नहीं आए रास्ता ठीक नहीं तो मेरे हिसाब से वो इश्यू नहीं होना चाहिए तब तो आप आप जैसे बा, बात कर रहे हो अमित जी कि आप 50 लोगों को जाते हो पानी नहीं आता तो पानी आ जाता है तब उन लोगों को 50 लोगों को बोले काम करो आपको नौकरी से रिजाइन करना है ऐसा बोल के जाए और फिर देखो कि कोई आता है या ऐसा कोई से रखता है कि नहीं अगर ऐसा रखता है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मान लो दस लोगों की भीड़ हो या पचास लोगों की भीड़ हो छोटा सा छोटा इश्यू आप कलेक्टर की ऑफिस पे जाओ तो इश्यू ये होना नहीं होना चाहिए कि आप ये ठीक करो इश्यू ये होना चाहिए आपने ये ठीक नहीं किया अब आप डिजाइन करो या फिर उसके बड़े अफसर के पास जाओ उसको जन, इसको नौकरी से निकालो इसकी इस तो मुझे तो को करना है। आपका जो प्रॉब्लम जो टेम्पोर सोल्यूशन है वो मतलब काफी पुराना तरीका है तो मेरे हिसाब से आप जो कर रहे हैं वो तो अभी जिस हिसाब से बाकी लोग कर रहे वो तो ठीक ही है अभी इसमें आपको मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है की वो क्या कहना जैसे रोड ठीक नहीं है या पानी नहीं तो हाँ, होना है तो ऐसा होना, होना ही नहीं हाँ। चाहिए और इसका सॉल्यूशन लाना है हमें पहले ठीक है मैं बोलो और इसके लिए मेरे हिसाब से लगता नहीं है कि आप जिस हिसाब से जा रहे हैं आशीष भाई पास बोलेंगे तो फिर आप बोलेंगे आपको क्वेश्चन पूछने वो पूछ लीजिए अमित भाई अपने क्वेश्चन मैंने पूछ लिया मुझे यही क्वेश्चन है की आप दोनों का तरीके दोनों अलग अलग प्रॉब्लम के लिए ठीक आप तो आप पास बात बोल दीजिए अगर ठीक हाँ, है मैं बाद में बोलता हूँ ठीक है अभी बात ये है कि मैंने क्यों लोकल पे शुरू किया क्योंकि कश्यप जी हमेशा लोकल से शुरू करते हैं अब बात है कि हमको अगर क्यों और बाद में देखिए मैंने एंड कर दिया कि नेशनल लेवल लेवल अगर इशू है तो हमको कॉमन नॉलेज स्टेबलिश करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है हम ऐसा छोटा सा भीट गैदर करके कर नहीं सकते हमको कॉमन नॉलेज स्टैब्लिश करना पड़ेगा जब बहुत अब नंबर नहीं है नंबर कितने लोगों ने ये किया अभी क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हमको पता चल सके कि कितने कि लोग भारत में राइट टू रिकॉल सपोर्ट करते हैं अगर इसका उत्तर ये है तो हमारे पास ऑलरेडी टीसीपी है हमारे पास ऑलरेडी टीसीपी है क्योंकि वो तरीका नहीं है मेरा मानना है कि अभी कोई भी ऐसा डायरेक्ट चीज नहीं है जिससे की एग्जैक्टली रिलायबली पता चल जाए कि हाँ इतने लोग ये कानून का समर्थन करते हैं और ये इसी से ही हो सकता है कोई भी अलग तरीके से कॉमन नॉलेज किए बिना आप नेशनल नहीं कर सकते आप कोई भी तरीका लो सकतेमेट ये ये ये वो ultimate ये होना चाहिए दैट कॉमन नॉलेज इज एस्टैब्लिश्ड इतने लोगों ने ये किया माने इतने लोग या फिर इतना के हाँ बहुत सारे लोग मे बी वो नंबर पता नहीं लेकिन सबको लगे कि बहुत सारे लोग इस चीज को सपोर्ट करते हैं या फिर अग, लोग इंडिया में right लेकिन तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है वो होगा क्या अभी कोई हमारे पास ऐसा साधन है जिसे एग्जैक्टली exactly नंबर पता चल जाए इतने लोग भारत में राइट टू रिकॉल सपोर्ट करते हैं ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा बहुत सारे तरीकों को यूज करना पड़ेगा ऐसा कोई एक सिंगल तरीका हम यूज नहीं कर सकते अगर है तो वही टीसीपी है हमको टीसीपी चाहिए ही नहीं हम उसी को करके ही हम सब कुछ कर सकते हैं तो क्योंकि ऐसा नहीं है हमको टीसीपी लाना है इसीलिए हमको बहुत सारे तरीके करने पड़ेंगे और हर तरीके का अपना इफेक्ट है आ, हर तरीके का मतलब क्या आप अगर जब रैली करते हो तो लोग सोच देखते हैं आंखों से देखते हैं ये क्या चल रहा है ये राइटोली रैली अच्छा वो क्या है वो ऐसा है तो उससे लोगों को पता चला अगर आप फेसबुक में अगर एक कैंपेनिंग लॉन्च करते हैं तो उसमें भी कुछ लोग देखते हैं उनको लोगों को पता चला तो ये तो हो रहा है लेकिन जो रैली देख रहा है वो ये भी जान रहा है मैं देख रहा हूँ राइट टू रिकॉल का रैली हो रहा है मैंने भी समझा प्लस दूसरे लोगों ने भी देख रहे होंगे की राइट टू रिकॉल का रैली हो रहा है वो लोग भी समझ रहे होंगे की राइट टू रिकॉल क्या है सो नाव राइट टू रिकॉल बिकम इन अस ऑफ बिकॉमिंग कॉमन नॉलेज तो हमको ये एस्टेब्लिश करना चाहिए बट हमारे पास ऐसा कोई भी साधन नहीं और हम इस भ्रम में भी ना रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई साधन है जिससे जिसमें कि हमको एग्जैक्ट नंबर पता चल जाए एक साधन है जो कि कुछ कुछ हमको दे सकता है वो है इलेक्शन अगर आप राइट टू रिकॉल के, के मुद्दे पर या फिर जूरी के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेंगे आपको कुछ वोट मिलेंगे वो सॉलिड प्रूफ है क्योंकि इसका इस, इसको मान सकते हैं कि हाँ इतने लोगों ने किया हालांकि उससे थोड़े कम या फिर उससे भी बहुत ज्यादा लोग राइट टू रिकॉल को समर्थन कर सकते हैं लेकिन ये मोटा मोटी एक सॉलिड प्रूफ है ये हाँ इतने लोगों ने ठीक ताँ, है।, है तो आप अभी आ, आप मुझे बोल दीजिएगा मैं तो टाइम देख नहीं पा रहा हूँ खड़ी नहीं तो मेरा नहीं क्वेश्चन खत्म होने की बात कर रहा ना नहीं मैं भी बोलता हूँ अभी काश्यप जी बोल अभी जी बोल कश्यप जी हाँ, तो अभी ये बात ऐसे है कि देखिए ये चीज जो है आ, लोकल इश्यूज जो है आप आशीष भाई ने बोला कि लोकल इश्यूज जो है हमारा एजेंडा नहीं था वो बात सही है ठीक है लेकिन लो, लोकल इश्यूज जो है एजेंडा मेरे अनुसार होना चाहिए मैं खाली लोकल इश्यूज पे बात नहीं करता हूँ मैं जो है सभी इशूज से बात करता हूँ लोकल स्टेट नेशनल ठीक है लेकिन जो लोग लोकल इशूज पे बात करते हैं उनको उनको क्या करने का जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे एरिया में रोड खराब है जो ये डिस्ट्रिक्ट में पूरे डिस्ट्रिक्ट में खराब है तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है लोगों को जो है अभी अभी कुछ दिन पहले जो है में वो पूरा फ्लडिंग हुआ था ठीक है दट इज ए लोकल इश्यू जो है ठीक है तो अभी वो उसके वजह से हजारों हजारों हजारो, लाखों नहीं तो हजारों लोगों को प्रॉब्लम हुई तो क्या हम उनको इग्नोर कर दें मैं इसमें एग्री नहीं करता हूँ मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि आई सपोर्ट For local issues, public SMS server. फॉर लोकल इशूज पब्लिक एस एम एस जब ठीक आएगी तो आप बोलना कि आप डू यू सपोर्ट पब्लिक डू यू वॉन्ट टू आप क्या उसको डिमांड करना चाहते हो ठीक है क्या कोई डिमांड करे तो आप उसको सपोर्ट करोगे कि अपोज करोगे तो मेरे अनुसार जो है की पब्लिक एस एम एस सर्वर जो है क्या एम पी बनाए या एमएलए बनाए ठीक है या छोटा लेवल का बनाए डेथविल उससे जो है मैं लोकल इशूज मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पूरी सॉल्व होगी लेकिन कम जरूर होगी और मैं ये बोलता हूँ कि नेश स्टेट लेवल इशूज के जो है उसके चीफ मिनिस्टर करे और जो और जो मतलब नेशनल इशूज के लिए वो प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ेगा उसको साइन करके जो है लाना पड़ेगा या तो पार्लियामेंट में आएगा या असेंबली में आएगा तो इसमें हम और कुछ ऐसे इशूज भी होते हैं जो नेशनल होते हैं तो वो जैसे फॉर एग्जाम्पल डीसी है रिकॉल है ये कई फॉर्म्स है रिकॉल के तो वो नेशनल अगर नेशनल इशू भी है तो भी जो है उसका गुड पब्लिसिटी टूल ठीक है हम ये नहीं बोल रहे हंड्रेड परसेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगी पूरे स्टेट पे सॉल्व होगी पूरे नेशन में सॉल्व होगी बट इट इज ए गुड पब्लिसिटी टूल अगर मान लो कि आपके एरिया में जो है अहमदाबाद में या किसी में जो है उस तरह का पब्लिक एस एम सर्वर सोल्व किया ट्रांसपेरेंसी बढ़ी उधर की प्रॉब्लम तो की दुस, हाँ, हमारी एम पी को एम पी को ऐसी है, है? कि जैसे की कि उसको बोलना चाहिए की आप ये जो है ये लॉज जो है इसको अपनी वेबसाइट पे डालो और डिमांड करो या ट्विटर पे डाल के अपनी डिमांड करो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को जो भी एम एल एम पी को और दूसरा चीज उसको बोलना चाहिए मेरे अनुसार कि भाई आप ये खुद ऐसे सिस्टम बनाओ जिससे आप जिससे जो है लोगों को आपके लोगों को एक तो पब्लिसिटी होगी ये सिस्टम की आपने बनाया और आप डिमांड कर रहे हो तो उसके इफेक्ट होगा और दूसरी चीज क्या कि आ, आ, आ, जो लोग है वहाँ के उनको हो सकता है फायदा हो क्योंकि आ, जैसे फॉर एग्जाम्पल विसल ब्लोअर है विशल ब्लोअर ने जो है मतलब उसपे एम पी मतलब थाने में चीज कोई रिपोर्ट लिखाई ऑफिस में लिखा है साथ में जो है एमपी की साइड पे भी उसकी पहुंच ज्यादा है तो इस तरह से मैं ये बोलता हूँ अभी नेक्स्ट जो है राहुल जी ने पहले ही कहा था की जो एक हंड्रेड परसेंट कोई तरीका नहीं है की कोई बात को आगे रखने का अगर कोई एक एक ग्रुप है वो पब्लिक सर्वर डिमांड कर दूसरा जो पब्लिक ग्रुप है वो डायरेक्ट एमपी को एस एम कर रहा है फिर दूसरा कोई एक ग्रुप है वो धरने फिर चौथा कोई एक ग्रुप है रैली कर रहा है फिर कोई पांचवा ग्रुप है जो फेसबुक पे प्रमोशन कर रहा है तो सारे तरीके इकट्ठा होंगे तभी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन आएगा मेरे हिसाब से तो तरीके दोनों सही है लोकल इश्यू सोल्व करने के लेकिन जब पब्लिक सर्वर में और लोकल इशू सोल्व करने का दूसरे तरीके में एक दिक्कत यह आएगी की अगर इश्यू बड़ा हो और आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपका मतलब पर्सनल लॉस होने का चांसेस ज्यादा है जैसे आ, कोई इलाके में कोई करता हूं तो हो सकता है कि गुंडा आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करे जो लीडर है उसको बाकी लोगों को नहीं ये माइनस पॉइंट है और सेम तरीका इसमें भी हो सकता है कि जो भाई अगर आपने लोकल इश्यू के लिए पब्लिक सर्वर रखा तो उसमें भी ये सर्वर आएगा कि आप गुंडे का प्रेशर भी आएगा बंद करने के लिए तो माइनस पॉइंट दोनों में ही है अच्छा मैं अभी, हाँ। अभी बोल लेकिन राहुल जी ने पहले भी लिख दिया सारे अपने थ्रेड में लिख दिया कोई पक्का तरीका नहीं है सारे तरीके एक साथ वन बाय वन या एक साथ ट्राई करने पड़ेंगे उसके बाद रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं की कोई एक चीज करेंगे और बाकी चीजें नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा मतलब जैसे अनिल अगर ऐसा करेंगे और, और हम वेबसाइट पे काम करना छोड़ देंगे तो ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट ही कुछ तो सारे तरीके का एक साथर का तो एक दूसरे को टोकना नहीं चाहिए हाँ, एक, एक पसंद बाकी अः लोगों को दूसरा तरीका पसंद हो तो दोनों के बीच में क्लैश हो जैसे पहले अः एक रिकॉर्डिस्ट के साथ हुआ था फेसबुक ग्रुप में तो तो तो तो वो वो चाहिए क्योंकि कोई कोई पक्का तरीका नहीं नहीं है चीज करने का अगर होता तो वो भी भी कंफर्म प्रूफ के नहीं कहा ये ये करेंगे तो ये हो जाएगा हाँ, तो मैं अभी बोल सकता हाँ, अमित हाँ, तो जी मैं क्या उसको अपोज करता हूँ मैं उसको अपोज नहीं करता वो अगर लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं तो करें वो मतलब वो अच्छा चीज है एम पी वो, वो, तो क्या हमें ये डिमांड करना चाहिए की एम पी इस तरह का वेबसाइट खोले तो हाँ तो बिल्कुल तो बिल्कुल हाँ।, हाँ इस तरह का डिमांड करना कुछ खराब बात नहीं है अगर कोई एम पी खुलता इस तरह की तो अच्छी बात है एक एम पी ने इस तरह से किया तो ये टीसीपी जैसा ही है तो लोगों को पता चलेगा अरे उस चीज क्या है टीसीपी का अवेयरनेस बढ़ेगा ये अच्छा चीज है अपोज मतलब, नहीं करता मैं सपोर्ट करता हूँ लेकिन बात है कि इस डिमांड को हम किस तरह से करें और किस लेवल पे करें अब बात यह है की हमको जूरी के बारे में जानकारी फैलानी है रेक्टोरिकल के बारे में जानकारी फैलानी है और इस और उससे भी बेसिक लेवल है कि लॉ ड्राफ्ट से ही परिवर्तन है ये नॉलेज ही बहुत लोगों को नहीं है तो इसके बारे में बताना है हम वो बोलें या फिर माइल्ड कर दें कि भाई लॉ ड्राफ्ट वर्ड ही यूज ना करें हम बोले प्रोसेस बोलें आ, मतलब हम वो नहीं हो हम बोले वो खाली एक सर्वर बना दे तो बहुत लोगों को है ये टेक्निकल लग जाता है तो अभी कोई कर रहा है तो कर रहा है मैं भी ऐसा नहीं जो अपोज कर रहा हूँ ऐसा नहीं लेकिन हम उसी के पीछे ही पड़े रहें और उसको करने के लिए हम हम अपने से वेबसाइट बनाए तो सब कोई इस तरह वेबसाइट नहीं बना पाएगा क्योंकि सब कोई टेक्निकली इतना केपेबल नहीं है और सबके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो बना पाएंगे तो इस तरह से पब्लिक ऐसे में सर्वर का मैं अपोज नहीं कर रहा लेकिन हम हम प्राइवेट लेवल पे मेरा भी एक कश्यप जी से क्वेश्चन है ठीक है तो वो अपने राउंड में बोलेंगे ठीक है आपका पब्लिकेशन में सर्वर एमपी का इसको इस तरह खोलना चाहिए हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ ऐसा करना चाहिए क्या लोगों को बोलना चाहिए कि ये डिमांड करो हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ कि इस तरह वो लोग डिमांड करना चाहिए अभी मेरा जो सवाल है मेरा कुछ सवाल है कि आप क्या मानते हो कि क्यूँकी उसको प्रमोट करने के लिए हमने प्राइवेट वेबसाइट एक तो बनाई तो आप क्या मानते हो कि इस तरह का एक प्राइवेट वेबसाइट बनाया जा सकता है जो की नेशनल लेवल इश्यूज को लेके प्रेशर क्रिएट कर सके या फिर सीधा सीधा मैं पूछूंगा एक वेबसाइट एस ट्रेनर एसा वेबसाइट क्या उसमें ये कैपेबिलिटी है कि उसमें कि राइट टू रिकॉल के लिए अभी राइट टू रिकॉल के लिए बीस करोड़ लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्या ये कैपेबिलिटी है मैं खत्म करता हूँ देखो मैं ये बोल रहा हूँ की मैंने पहले भी अपने राउंड में बोला था की सिटीजन को मेरे हिसाब से मैं ये दो से ये बोल रहा हूँ कि दो डिमांड करनी है एक तो क्या क्या डिमांड करनी एस एम टू एमपी में दो डिमांड करनी है कहीं भी डिमांड करें जो है वो दो डिमांड करनी एक तो लॉ ड्राफ्ट की डिमांड करनी है कि हमारे कोई और एमपी को ऐसी चीज बोलनी चाहिए कि जो एक पहले तो वो कर सकता है ठीक है वो फिसल फिसले नहीं दूसरी बात फिर तीसरी जो है उसने किया या नहीं किया वो दिखे इस तरह से एम को बोलना है तो मैं इस चीज का कर सपोर्ट करता हूँ एम को बोलो की भाई आप अपनी वेबसाइट पे ये लॉ ड्राफ्ट डालो ठीक है और यहाँ तो आप और और उसमें लिखो कि पीएम या सीएम जो भी एप्लीकेबल होगा वो आप ये चीज लाओ ठीक है पहली चीज तो ये बोलनी है अगर वो उसके पास वेबसाइट नहीं है तो ट्विटर पे बोलो ट्विटर अकाउंट आसानी से हो सकता है बहुत सारे होते हैं दूसरी चीज उसको बोलनी है कि भाई आप जो है इस तरह का सिस्टम है जो है वो चालू करो एस एम टू नेता जैसे पब्लिक एस एम सर्वर चालू करो उसमें प्लस और एडिशन भी होंगी कि कोई एफिडेविट भी जो है वो देकर वो अपना वो, वो प्रोसीजर दिया पे डाल सकता टी आर जी डॉट इन स्लैश पब्लिक स्लैश डैश एस एम में दिया हुआ है अभी अभी ये क्वेश्चन एक दूसरा था कि दूसरे लोग वेबसाइट खोल सकते है कि नहीं खोज सकते हैं? भाई वेबसाइट नहीं खोल सकते वेबसाइट बहुत सारे लोग मतलब एक्टिविस्ट खो, खोल पाएंगे जो ग्रुप वाले खोल पाएंगे ठीक है ये इसमें हमारा टारगेट ये नहीं है कि बहुत बड़ी साइट खोले ठीक है टारगेट ही नहीं है हमारा हमारा टारगेट जो है पब्लिक एस एम सर्वर है आज से नहीं है तीन साल से है तो टारगेट जो है की हमारा तो इसलिए जो है बहुत बड़ी साइट खोलने की जरूरत नहीं है और उसमें कुछ हजारों हजारों में हो जाना चाहिए अगर, अगर मान लो कोई नहीं खोलता तो फिर दे देन विल सी मैं फ्यूचर का जो है पे कमेंट कैसे करूँ की उस वक्त क्या सिचुएशन होगी क्या नहीं होगी ठीक है और दूसरा एक और चीज जो लोग वेबसाइट नहीं कर सकते वो आसान तरीका है वो वो अपने एरिया के वोटर नंबर इकट्ठा करके एक्सेल शीट पे डाल के और वो अपलोड कर ले कहीं भी इंटरनेट फेसबुक वगैरह कहीं भी अपलोड कर दे और उसको शेयर करें और डिस्ट्रीब्यूट करें तो मान लो कि पर्सन ए ने वो आ, किया है एक्सेल शीट अपने एरिया की बनाई है और उसको ग्रुप करना है दूसरे तो आप ग्रुप कर सकते हो एक्सेल शीट को दो को ग्रुप कर सकते हो उसमें से डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हो तो मतलब हमारे पास जो है आइडिया हो जाएगा कि we don't have to, हमको एक एक एक्यूरेट अकाउंट लेने की जरूरत नहीं होती इसमें जो ठीक है इसमें एक idea... आईडिया आप, आप आप सही क्वेश्चन का सीधा जवाब दीजिए कि क्या एक वेबसाइट हो सकती है जिसमें की एक प्राइवेट वेबसाइट एक वन सिंगल प्राइवेट वेबसाइट जिसमें आ, मैं बता रहा हूँ ठीक है तो, तो, क्या आपके साइड अगर, में वो जरूर, अगर क्या? जरूरत हो तो हो सकती है अगर जरूरत पड़े तो हो सकती है कोई जैसे मान लो कोई अमीर आदमी है वो खोलना चाहे तो वो खोल सकता है तो वो हो सकती है लेकिन मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा इन नॉर्मल अभी के लिए तो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं ठीक है कल को क्या, क्या, क्या, हो? आ, क्या आपका नहीं, क्या आपकी योजना वही है एसएमएस एम नेता को लेकर क्या आप करोड़ों लोगों का ओपिनियन दिखाने के लिए वो बना रहे हैं? अभी मैं जो है फ्यूचर के लिए नहीं बोल सकता हूँ लेकिन अभी के लिए नहीं है एज ऑफ नाउ अभी अभी के लिए नहीं है मेरा अभी ये प्लान नेक्स्ट है पब्लिक एस एम सर्वर माई मेरा लक्ष्य जो एक है वो पब्लिक एसएमए सर्वर है और मैं लोगों को बोलता हूँ अपने जो है मेरे को काउंट मेरे को क्यों अपना वो बढ़ाना है मैं लोगों को बोलता हूँ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना आप जो है इकट्ठे करो जो है आप अपने जगह पे इकट्ठे करो आप जो है अपनी साइट खोलो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट खोलो जो है बिलवारा एस का खोला है मैं अभी के लिए जो है मैं उसके लिए पुश नहीं कर रहा हूँ कि करोड़ लोग मेरे को जो है इस साइट पे जो है मैं उसके लिए पुश नहीं कर रहा हूँ मैं अभी के लिए सिर्फ एक ही चीज पे पुश कर रहा हूँ पब्लिक एस सर्वर उसके लिए जरूर पुश कर रहा हूँ ठीक है और हाँ दूसरी चीज के लिए पुश कर रहा हूँ की भाई आप जो है मतलब अगर आप अगर अगर आप चाहें तो अपने एरिया के जो है अपने अपने जगह पे खोलिए ठीक आप है आपने साइट खोलिए आप साइट नहीं खोल खोलते अच्छा, तो, तो, तो, आप थोड़ा जो है वो थोड़ा विस्तार से बताइए एक्सेल एक्सेल शीट शीट किस तरह में आप जो मैं अहमदाबाद का ठीक है अहमदाबाद तो, की जो तो मीटिंग तो, हुई 500 लोग आए 500 लोग आए वो जो है वो वोटर आई डी वो भाई आपका वोटर आई मेरा ये मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर है आप सब जो है इस चीज पे एग्री हो मेरा वोटर नंबर आप मेरे मोबाइल पे दे देना या मेरे घर आके दे देना या कैसे भी दे देना ठीक है वो कलेक्ट कर लेंगे और वोट तो वोटर नंबर डालेंगे दिस दिस वोटर जो है ये वोटर आई इस इशू को ये इशू का नाम है ये इशू का ये डिटेल दि, है ये इसको इशू का ये ये ड्राफ्ट है इसको इशू को जो है ये सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है और तो अहमदाबाद का एक होगा दूसरा गांधीनगर का, का होगा ठीक है अहमदाबाद के हो सकते दो भी हो तो जो है तो फिर एक मतलब पहले तो लोग पहले तो अपने अपने करेंगे जो है फिर बाद में जो है कभी कोई कोई ऐसा भी एक्टिविस्ट हो सकता है की वो देखेगा की बहुत सारे लोग ये जो कर रहे हैं उसके बाद में उसके बाद में क्या होगा कि ट्विटर पे करने के बाद मालूम हजार लोगों ने किया तो मतलब सॉरी कुछ आ, इसमें किया तो कुछ लोग जो है ट्विटर पे करेंगे या किसी तरह से आ, साथ में ही मैं बोलता हूँ कि ट्विटर पे भी बोलो ठीक है तो अब मैं एक्सपेक्ट तो, मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सभी लोग नहीं करते हैं एम को नहीं बोलते लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मेरा एक्सपीरियंस ये है ठीक है और जब लोग ज्यादा देखते हैं कि ज्यादा लोग ये चीज बोल रहे हैं तो फिर और लोग बोलते हैं एम को तो ये जो है एक दूसरे को हेल्प करता है तो इसी इसी एंगल से ये बनाई गई थी ये साइट कि टू फॉरवर्ड जो है कि एमपी को जो है ज्यादा लोग बोले उनको इंस्पिरेशन मिले कर, देखे कि बहुत सारे लोग ये चीज कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये चीज उनको ने तो एमपी एक और चीज एंगल है कि एमपी बोलेगा भाई ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है तो लेकिन जब लोगों ने ऑलरेडी पहले देख लिया तो लोग उनकी बात नहीं मानेंगे एम की ठीक है अभी मेरे को कुछ दिन पहले एक, एक व्यक्ति का आया था मैसेज आया था देखो ये कोरा में ये लिखा राइट टू रिकॉल फिर मैंने उसको प्रैक्टिकली जो है बताया और प्रैक्टिकली डेमो दिखाया था वो एग्री हुआ कि हाँ ये चीज जो है मतलब ये चीज वो आदमी गलत बोल रहा है ये चीज राइट ट्रिकॉल सही है मैंने ठीक है, है, है अभी आपने बहुत चीज बोला तो अशीष जी आप दो चीजों के ऊपर बोलिए वो जो एक्सेल शीट वाला मेथड है उसके ऊपर आप तक क्या रहे वो बोलिए नहीं नहीं पहले वो आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बोल रहा एस एसएमएस एस टू नेता में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो नेशनल लेवल की वेबसाइट बन जाए तो उतनी कैपेसिटी अभी एज ऑफ नाउ है नहीं है लेकिन अगर करें खर्चा आएगा प्रमोशन करें तो ऐसे कैपेबिलिटी हो जाएगी और उसके बाद यही इश्यू आ जाएगा तो जिस तरह से मतलब राइट टू रिकॉल का पहले छोटा था फिर बड़ा हुआ तो लोगों ने हाईटेक करना स्टार्ट कर दिया तो जिस जिस तरह से ये इश्यू बढ़ता जाएगा तो लोग हाईचेक करके अपनी दूसरी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते जाएंगे और मल्टीप्लीकेशन ऐसे ऐसे होता जाएगा अभी तो एज ऑफ नाउ एस एम एस में 400 या 500 सौ वोट, वोटिंग हो चुका है और मेरे हिसाब से नेशनल लेव, लेवल की ये बन सकती है लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट मॉडिफिकेशन सॉफ्टवेयर में वो उस तरीके के काफी और भी तरीके मतलब मेरी राहुल जी से बात है तो हम एक्सल में इकट्ठा कर सकते हैं फीट नंबर ऑफ फीट इकट्ठा कर सकते हैं और ट्रीट में कोई कोड डाल सकते हैं मतलब मान लो की हमने डाल दिया के कैंसल एसिजेड तो फिर कैंसल एसिजेड पे क्लिक करें तो पता चलेगा कि कितने ट्वीट है तो एक दूसरा तरीका ट्वीट वाला है फेसबुक का एक कॉमन पेज हो और उसमें हम लाइक काउंट करें तो ये काफी सारे तरीके जो मतलब है एक्सेल के अलावा के ऊपर ही आप बोलियो नहीं मैं ये चारों को सपोर्ट करता हूँ एक्सेल शीट ये सर्वर सभी सभी प्रैक्टिकल और सबको कुछ करना चाहिए मान लो कि गाँव में कोई इश्यू हुआ उन लोगों को सिग्नेचर कैंपेन की सिग्नेचर इकट्ठा नहीं करना चाहिए सिग्नेचर के साथ अपना वोटर आईडी का नंबर भी रख के उसका प्रिंट आउट भेजना चाहिए और साथ में एक्सेल भेजना चाहिए मेरे हिसाब से सिग्नेचर कैम्पिन के साथ ही ये वोटर आईडी वाला चलना चाहिए तो पता चले की सिग्नेचर सही है की नहीं उसके बाद में तो वोटर आई डी रख दो जो वेरीफाई करना है वो पता चलेगा वोटर आई का वेरीफाई कर सकते ये वोटर आई डी ये सिग्नेचर किया है कि नहीं अच्छा मेरे हिसाब से एक्सेल वाला भी फिजिबल है वाला भी फिजिबल है और फेसबुक वाला भी फिजिबल है और ये भी फिजिबल चारों चार चारों के चारों इम्प्लीमेंट करना चाहिए अच्छा मैं, मैं मैं हो मैं नहीं नहीं नहीं कंटिन्यू करू आपने जो बोला था की वो रैली करना उसका भी सपोर्ट करता हूँ इसमें हम ऐसा नहीं है ये चारों करे तो रैली नहीं करना चाहिए रैली करेंगे तो उसी में से वोटर आईडी नंबर निकलेंगे और उसी को हम एक्शन में डालेंगे और मान लो कि धरना करते हैं हम तो धरना में पांच सौ लोग आए तो नहीं कि आपको वोटर आई कलेक्ट करके वही एक्सेल में डालने नहीं रैली करनी चाहिए वो रैली रैली ओनली रैली ओनली रैली अगर जिनको पता है तो, वो नहीं, सारे सपोर्ट कर रहे हैं बोल रहे सबका इंपैक्ट है सब जिनको पता नहीं है वो अकेली रैली करे तो ठीक है लेकिन अगर आपको पता है की ऐसा सजी बने तो जो रैली का जो ऑर्गेनाइजेशन है हैं तो तो तो किया, किया। पूरा इश्यू दब गया था ज्वेलरी का कस्टम वाला और एक्साइज वाला आपने आई थिंक एक्साइज वाला न्यूज देखा था ज्वेलरी एक्साइजरी के ऊपर जो एक करोड़ लोगों ने सपोर्ट किया था पुरे इंडिया में 90 बड़े बड़े चालू। फिर भी ने एक करोड़ लोगों का समर्थन चालू रखा इस तरीका का भी हो सकता है अच्छा अभी मैं बोलू हाँ बोलिए अभी देखिये आप अगर कोई लोकल इश्यू को ले रहे हैं रोड नहीं बना ये नहीं बना ठीक है तो उसके लिए आपका वोटर नंबर नहीं भी हो तो भी चल जाता है कैसे क्योंकि आपका वोटर नंबर क्या है एक तो मार्क है ये ये बंदा कौन है ये है आपका का भी एक मार्क है जिसको कि टेक्निकली वेरिफाई किया जा सकता है लेकिन आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है आप अगर वो वोटर नंबर यूज करोगे तो आपको पता चलेगा ये व्यक्ति कौन है वोटर नंबर का वही है ना कि ये वोटर नंबर क्या है ये आइडेंटिफिकेशन है की ये है ये बंदा है अभी अगर एक एरिया में हो रहा है जैसे मैं भुवनेश्वर जाता हूँ कोई होटल में हर जगह भी होटल में मेरा पैन नंबर या फिर होटल नंबर मांगता है हर नहीं वो एक खाली दिखाना पड़ता है वो नोट डाउन नहीं करता कि आपका वोटर आई क्या है वो सिर्फ आपका एड्रेस लिख लेता है चेक कर लेता है की ये सही है तो वो लोकल इशू के लिए पता चल जाता है ये बंदे हैं उनका ये सिग्नेचर है तो इतने लोगों ने किया पांच सौ लोगों ने ये डिमांड किया कभी कभी तो सिग्नेचर ही चाहिए होता है क्यों क्योंकि जो ऑफिसर है वो खुद ही बोलता है आपको आप लेटर लिख के लाओ बिना लेटर लिख के लाओ करूंगा ही नहीं तो आप बोलोगे मैं एस एम भेजूंगा अभी उसको तो चाहिए सिग्नेचर वाला तो आप बोलोगे सिग्नेचर का कोई वैल्यू नहीं के तो है सिग्नेचर देना ही पड़ेगा और आप जितने ज्यादा सिग्नेचर दोगे आपकी वेट उतनी होगी तो आपको तो सिग्नेचर हाँ तो आपको वो करनी ही पड़ेगी और आप तो वोटर आई डालो ना डालो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एड्रेस डाल रहे हो तो उसी व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन हो जा रहा है गाँव में बहुत जगह है लोगों का वोटर आई है नहीं अभी हम आते हैं नेशनल लेवल इश्यू टेन पर नेशनल लेवल इश्यू सपोज राइट टू रिकॉर्ड या फिर कोई जो पूरा देश से लेना है एक करोड़ दस करोड़ लोगों का लेना है एक्सेल सीट में हम क्या कलेक्ट करेंगे वोटर आई हम कैसे पता लगाएंगे कि ये लोगों ने सच में समर्थन किया है या फिर एक एक्टिविस्ट ने गैदर कर लिया है ऐसे ही एक एक डॉक्टर कोई कोई वोटर लिस्ट में से उठा लिया रैंडमली और बोल गया अब हो सकता है कि आप बोलेंगे हाँ उसको वो वोटर वो आई पता करो पता करके जाके वो एड्रेस पे जाओ एड्रेस पे जाके उसको पूछे वो किया था कि नहीं किया था अब हो सकता तो है वो मना कर दे भूल ही गया अब वो चीज तो तो एड्रेस सिग्नेचर सिग्नेचर का है करोड़ लोगों नहीं सकते अगर आप और रैंडमली देखिए आपके सिग्नल अभी टूट रहा है अमित भाई तुम्हारा सिग्नल टूट रहा है हेलो हाँ ऐसी जगह पे जाओ जहाँ सिग्नल सही हो <च्चिय> थाँगी थाँगी थाँगी थाँगी ना मोबाइल हाँ, हाँ, करो हाँ। मैं बोल रहा था कि दोनों ही सेम और वो सिग्ने मेरे हिसाब से सिग्नेचर कलेक्शन और वोटर आईडी डालना मेरे हिसाब से दोनों सेम है क्योंकि वही ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम दोनों जगह है और वही इनफैक्ट मैं उस केस में सिग्नेचर को थोड़ा ज्यादा वेटेज दूंगा क्योंकि लोगों का सिग्नेचर कॉपी करना इतना आसान नहीं है अगर आप रैंडम सिलेक्शन में दोनों में दोनों डालते हो, बट बोथ आर फेम बिकॉज बोथ आर सेंट्रलाइज्ड। क्यों क्योंकि जो लोग एक्टिविस्ट को दे देते हैं मेरे लोग वोटर आई लो मेरा सपोर्ट वो और कुछ नहीं करता अभी एक्टिविस्ट टारगेट हो जाता है अभी एक, एक एक्टिविस्ट अगर सौ का कलेक्ट तो सौ लोगों की जगह एक आया लेकिन अगर 100 सौ, सौ लोग खुद अपने से कर रहे हैं, खुद अपने वॉल पे प्रमोट करें खुद अपने तरीके से NP को अप्रोच करने का कोशिश करें, खुद अपने कोशिश करेंगे तो वही हमको देना चाहिए हमको नहीं की हम कलेक्ट करते अपने ऊपर सब कुछ ले लें तो लोग वही चाहते हैं हमको वो करना नहीं चाहिए देखिये मैं जो है फिर से क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि मैं जो है इसको बोल रहा हूँ कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में शुरू करो या उससे एरिया पे छोटे करो चाहे साइट हो चाहे एक्सेल शीट हो ठीक है तो नेशनल लेवल के लिए मैं एक्सेल शीट बोला ही नहीं कभी जो आप करके देख लो मेरे पूरा नोट लिखा उससे वीरबा जो है उसपे कॉन्टेक्ट उस एंड क्रॉस करे उसपे पूरा नोट लिखा है जब आप नेशनल लेवल पे करते हो तो आपके कोई बहुत सर, बहुत सारे तरीके जो है आप को, को, कोई भी तरीका काम नहीं करेगा ठीक है नेशनल लेवल पे ये हम और दूसरी क्या हमारे पास ना तो रिसोर्सेज भी हैं कि अगर हम कोई भी तरीका करना चाहे नेशनल लेवल पे तो वो सेग्रीगेटेड ही हमको करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी है अगर हम बोले हैं सारे देशवासियों को की आज एक एक ही चीज कर दो एस भी बोले हम करो तो नहीं कर पाएंगे हम बोल ही नहीं पाएंगे करोड़ों लोगों को वही क्वेश्चन मैं बोलता हूँ क्या आप करोड़ों लोगों को बोल सकते हो कि एसएमएस करने के लिए भाई हमारी फॉलोइंग ही नहीं है करोड़ों लोगों को लाखों लोगों की भी नहीं है तो हम अपने एरिया में ही बोलेंगे ना ठीक है तो इसी तरह से जो है एसएमएस कराओ कहीं भी एसएमएस कराओ चाहे एक्सेल शीट कराओ जो है तो वो वो हमारी लिमिटेड ही यही है ठीक है कोई कोई लीडर है वो है वो वो अलग बात है हम एक्टिविस्ट जो है अपने एरिया में ही कर सकते हैं ठीक है और वो मतलब या तो हमारे पास पेड मीडिया का सपोर्ट हो तो फिर बात अलग है दूसरी बात क्या मैं बोलूँगा कि सिग्नेचर और वोटर डी इज नॉट द सेम क्योंकि सिग्नेचर मैं हाँ ये मैं नहीं बोलता हूँ कि सिग्नेचर आपको सिग्नेचर रखना है तो जैसे मैं राष्ट्र भाई की उस बात से एग्री करें कि सिग्नेचर रखना है तो साथ में कोई एड्रेस या वोटर होना चाहिए और मैं बोलूंगा एक, एक, एक मिनट मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दू मैंने सिग्नेचर इक्वल टू वोटर आईडी नहीं बोला है मैंने बोला है सिग्नेचर एड्रेस इक्वल टू वोटर आईडी डी देन सिग्नेचर फॉर एडिट एडवांटेज ठीक है एड्रेस इक्वल टू वोटर आईडी नेम विथ एड्रेस इक्वल टू वोटर आईडी आई डी बोल अभी मैं उससे बोलता हूँ सिग्नेचर एड्रेस इक्वल टू वोटर आई जो है ठीक है वो उसमें मैं बोलूंगा कि उसमें फिर भी वोटर नंबर की एक जरूरत रहती है क्यों जरूरत रहती है कि आप जो है मान लो कि मैं गुड़गांव में हूँ ठीक है मैं तो मैं अहमदाबाद के एड्रेस जो है वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं तो मैं मेरे पास टाइम लिमिटेड है तो मैं मेरे को बोला जाएगा की भाई आप जो है अहमदाबाद जाओ और वेरीफाई कर लो मेरे को यही जनरली यही बोला जाता है कि आप जो है ऐसे हुआ भी कि एक व्यक्ति ने जो हमारे एक रिकॉलिस्ट है उसने कलेक्ट किया था डोनेशन ठीक है दूसरे रिकॉलिस्ट ने डाउट किया कि भाई आप उसने बोला मैंने डेढ़ सौ लोगो से आपने डेढ़ लोग नहीं आप, आप ऐसे ही बोल रहे हो ठीक है तो, तो उसने बोला आप, आप आके देख लो यहाँ पर जो है तो उसने बोला मेरे पास टाइम नहीं है तो इस तरह से जो है वो वो फेल हो जाता है तो उसमें इन द फर्स्ट राउंड जो आप अपने घर पे रह के आप कुछ आइडिया लगा सकते हो ठीक है अगर आपको फिर उससे कन्विंस नहीं होता तब आप जो है उसपे एड्रेस पे जाओ ठीक है तो वोटर आई प्लस एड्रेस होना चाहिए ठीक है सिग्नेचर क्या होता है कि सिग्नेचर जो है सिटीजंस जो है वो सही भी हो तो वो वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं इवन ऑफिसर्स जो है वो वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि है। तो उसमें जो है उसको वो बहुत ही मुश्किल होता है उसमें ये प्रॉब्लम आता है सिग्नेचर में तो हो कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं लेकिन वोटर आई और एड्रेस जो है वो होना है होना ही चाहिए और, और मेरे को कोई दूसरा तीसरा मेरे को समझ में आता कांटेक्ट करने का जो है वो मोबाइल नंबर लेकिन मोबाइल नंबर एक पर्सनल चीज है उसको मैं सपोर्ट नहीं करता तो मैं अपोज करता हूँ कि मोबाइल नंबर नहीं डालना चाहिए आज के टाइम में क्या हो रहा है क्योंकि सिग्नेचर फेल हो रहा है तो अभी आप पता कर लो कि बहुत सारे एक्टिविस्ट रैली में वो मोबाइल नंबर लेने लगे लेकिन मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम क्या आता कि वो डिस्प्ले नहीं कर सकते अगर इतना ऑथेंटिक होता सिग्नेचर तो मोबाइल नंबर क्यों ले रहे हैं क्योंकि मोबाइल नंबर आ, आ, वो वो दिखाते हैं जाके नेता को कि देखो ये इतने मोबाइल नंबर नहीं सपोर्ट कर दिया आप कॉल कौ, कौ, कर लो लेकिन वो जो जो गलत नेता होते हैं वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है फोन करने और वो जो है वो पब्लिक में दिखा नहीं सकते इस चीज को तो इसलिए वो फिसल जाता है जो है क्योंकि उसको और लोग नहीं बोलेंगे खाली जिसने जिसके पास मोबाइल नंबर की लिस्ट है वही बोल सकते हैं तो उसको तो मतलब उसको तो फिसल सकते हैं उसको जो है मतलब किनारा कर सकते हैं तो लेकिन अगर ये वोटरेडी पब्लिक में होती तो इतने एक लाख लोगों तो की ये एड्रेस लिस्ट भी पब्लिक हो सकती है लेकिन उसको कुछ उसका यूजलेस फॉर सिटीजन आप जो है आप एक लाख जो है सिटीजन एक लाख सिग्नेचर एक लाख छोड़ो मैं सौ बोलता हूँ सौ सिग्नेचर रखो और सौ वोटर रखो बोलो विच एस मोर वैल्यू फॉर सिटीजन तो बोलेंगे मोर वैल्यू इसमें जो है आ, आ, कुछ हाँ. तो आतीश हाँ, तो अच्छा, अच्छा अच्छा जी आप खाली ए, ए, इसको आतीश आप, आप उपर... जी आप इसके ऊपर थोड़ा व्यू रखो जो की थोड़ा कन्फ्यूजन लोग सिर्फ सिग्नेचर केमपी में हो जिसमें सिर्फ सिग्नेचर हो बाकी कुछ नहीं हो तो सिर्फ सिर्फ सिग्नेचर नहीं एड्रेस के साथ सिग्नेचर एड्रेस के पास अभी कश्यप जी ये क्लैरिफाई नहीं किए कि उनके पास अगर वोटर आईडी है उनको उनको कैसे आता नहीं से पता चल जाएगा कि यही व्यक्ति ने सपोर्ट किया है और एड्रेस वोटर आई आईडी विथ सिग्नेचर और एड्रेस विध सिग्नेचर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है वो दोनों की वैल्यू सेम होगी मेरे हिसाब से हाँ सिर्फ सिग्नेचर कैम्पियन का मैं भी सपोर्ट नहीं करता सिर्फ सिग्नेचर नहीं होना चाहिए साथ में फुल एड्रेस होना चाहिए नहीं मैंने बोला है एड्रेस एड्रेस हैचर क्योंकि बिना एड्रेस के तो पता ही नहीं चलेगा तो आपको क्या लगता है कि वोटर आईडी से पता लगाना आसान होगा और सिग्नेचर से मुश्किल हो जाएगा सिग्नेचर एड्रेस है नहीं दोनों सेम है वोटर आईडी होगा तो भी सेम रहेगा और एड्रेस रहेगा दोनों इसकी वैल्यू सेम रहेगी पूछ तो, सकता हूँ मैं हाँ क्वेश्चन आप पूछ अभी दो दो मिनट का करके अभी फोर्टी मिनट हो गए देखो मैं अगर आपको मैं जो है गुड़गांव के सौ सिग्नेचर देता हूँ और सौ एड्रेस देता हूँ ठीक है एक, एक लिस्ट ये देता हूँ दूसरी सौ सौ लेता हूँ कि उसमें वोटर डी हो ठीक और एड्रेस हो ठीक है आपके लिए कौन सी आप आप, आप गुड़वाओं में नहीं रहते हो ठीक है पहले आप, पहले आप कर जी, थोड़ा कर दो इस मुद्दे के ऊपर आपने सिग्नेचर लिया विथ एड्रेस और उस मुद्दे के ऊपर आप, से, मुद्दा सेम आ, है मुद्दा सेम रहेगा ठीक है मैं सौ लोगों का एड्रेस और आपको सिग्नेचर देता हूँ ठीक है एक एग्जांपल मुद्दा भी बोल एग्जांपल छोटा सा कुछ भी बोल दो कुछ छोटा सा एग्जाम्पल कि भाई यहाँ जो है रोड रोड की प्रॉब्लम है ठीक है ओके रोड की प्रॉब्लम है लोकल प्रॉब्लम है अभी जो है वो मैं आपको 100 लोगों रोड की प्रॉब्लम ऐसे होती है कि हालांकि लोकल है लेकिन इट अपीज टू लोकल और वट एवर रोड मान लो लोकल प्रॉब्लम है ठीक है मैं आई भाई को दिखाता हूँ की ये देखो ये सौ लोग है जिनकी सिग्नेचर है और उनका एड्रेस है ठीक है और दूसरे लिस्ट दिखाता हूँ जिनके वोटर है वो है अब आशीष भाई भाई आप आप आप बताओ कि और फिर अमित बताना कौन तो, तो, तो वोटर आई डी का एड्रेस ढूंढ दो, के जाने उसके बाद वेरीफाई कर सकते हैं अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ दोनों का सेम मैं अच्छा दोनों को एक टेक्निकल लेकिन बाकी तो तो इसका जो वेटेज है प्रॉब्लम सोल्व होने का वो सेम है वेरिफिकेशन का वो सब अच्छा ओपिनियन देता हूँ मेरा वेटेज तीन हेटर का ज्यादा है क्यूँकी सपोज कश्यप जी ने जाके सौ लोगो ऐसी लेके आये इस मुद्दे के ऊपर उनका है कि हाँ ये रोड प्रॉब्लम चाहते हैं इनका इन्वॉल्वमेंट है अभी हम वेरीफाई करने जाते हैं वो आदमी मुंह से मुकर गया ठीक है तो हमारे पास क्या कुछ भी है कि देखने के लिए कि क्या ये बंदे ने इन्वॉल्व हुआ था इसके साथ कुछ नहीं हो सकता ये वोटर आईडी में से कश्यप जी ने निकाल दिया और डाल दिया उस बंदे का इन्वॉल्वमेंट था नहीं उसको ऐसे ही बता दिया तो वो, वो वो भी तो हो सकता है वो बंदे का अगर एड्रेस है उसके साथ उसका सिग्नेचर है तो अभी सिग्नेचर स्पेशलिस्ट वेरीफाई कर सकता है बट स्पेशलिस्ट कब वेरीफाई कर सकता है जब मैंने उस सिग्नेचर की नकल की गई हो ठीक है अगर वो बंदे को बोलेंगे आप सिग्नेचर करो ठीक है वो सिग्नेचर करेगा मैं देखूंगा सिग्नेचर ऑलमोस्ट मैच हो रहा है वो उसके लिए कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए ऑलमोस्ट मैच हो रहा है तो हाँ ये भी चांसेस है हाँ हो सकता है कैसे मैंने शायद उसको कॉपी कर लिया सिग्नेचर को फिर और एक घर जाऊंगा वो सिग्नेचर भी ऑलमोस्ट मैच हो रहा है फिर और एक घर जाऊंगा मैं तो दस घर जाऊंगा दस घर जाऊंगा क्या मैंने सबका सिग्नेचर मैंने ऐसे ऑलमोस्ट कॉपी कर दिया है ऑब्वियसली लिस्ट सही है तो उससे पता चलता है लेकिन वोटर आईडी से इस तरह का कुछ पता नहीं चलता वोटर आईडी से आपको सिर्फ ये फैसिलिटी मिलता है की वो वोटर आई ऑथेंटिक है कि नहीं वो वोटर आई क्या भारत का सिटीजन है आपको सिर्फ यही पता चलता है मुद्दे के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट है तो वो तो मै, आ, अगर अगर सादरान सादरान सादरान सादरान मैं, तो वो नहीं करेगा प्रैक्टिकली अच्छा मैं साधारण सपोर्टर है तो भाई अगर साधारण सपोर्टर है तो क्रेशन में मना कर सकता है बाकी नहीं करेगा आशीष भाई मैं बताइए मैं कब बोलूंगा अभी, तो, नहीं अभी कृष्ण नहीं है देखो आप आप आपको मैं प्रैक्टिकल भी करने के लिए दूंगा ठीक है आप, आपको मैं जो है मैं सौ लोगों का जो है सिग्नेचर और एड्रेस लाऊंगा आप सबको दूंगा और आप बताना कितने असली है, कितने नकली है ठीक है और दूसरा एक लिस्ट दूंगा जिसमें वोट है और एड्रेस है ठीक है और उसमें आप बताना कितने असली है, कितने नकली है ठीक तो तो है क्या असली है मतलब उन लोगों ने वो वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं की नहीं दूसरा जो है वो आ, आ, वो उन्होंने इशू को सेम दो चीजें रुकी आउट ऑफ स्टेट वेरीफाई करना है तो कोलकाता वाला गुड़गांव में उसके लिए भी यही तरीका है की जो वेबसाइट बनाई है उसमें वो एस एम एस भेजे और वही सही है उसके लिए वेरीफाई के लिए मैं एक, एक मैं जरा एक, एक, एक मिनट कंप्लीट कर लेता हूं जैसे मान लो एड्रेस एड्रेस और सिग्नेचर ठीक है, है मैं मैं आशीष भाई को अहमदाबाद के देते हैं सौ सिग्नेचर देते, देते हैं और साथ में उनके एड्रेस देते हैं ठीक है मैं तो, मतलब मैं, मैं उनको चिट्ठी लिखूंगा तो उसका उसका तो वो बोलेंगे हाँ या ना जो है ठीक है तो एड्रेस सही होंगे गलत होंगे तो, तो एड्रेस से ही मैं पता चल रहा मेरे को सिग्नेचर से जो है मैं मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ ठीक है लेकिन वोटर आई से क्या बेनिफिट क्या है अगर मेरे पास एड्रेस होगा दोनों में एड्रेस पाउ मन है तो एड्रेस से जो है मैं क्योंकि अहमदाबाद नहीं जा सकता जा सकता और जा सकता हूँ तो मैं उनके एड्रेस पे पहुंच जाऊंगा और अगर नहीं जा सकता तो मैं उनको चिट्ठी लिख दूंगा ठीक है जितना उतना पॉसिबल होगा उतना मैं करूंगा और लेकिन जो है की वोटर आई से एडिट बेनिफिट क्या है कि मैं एक फर्स्ट जो बोलते हैं कि स्क्रीनिंग फर्स्ट स्क्रीनिंग कर सकता हूँ ठीक है कि मुझे अगर आ, कि ये वोटर लिस्ट जो है वोटर आई सही है कि नहीं है ठीक है तो so, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होते एडिशनल यूजफुल इंफॉर्मेशन ठीक है कि आई सही है कि नहीं है इतना तो पता लगा सकते हैं ना वोटर आई से ठीक थी, है जो so, सिग्नेचर से ये पता नहीं लगा सकते कि ये पर्सन जो है आईडी ID, आइडेंटिटी उसकी है ऐसे सिग्नेचर वाला व्यक्ति है भी कि नहीं है वो पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसे वोटर वाला व्यक्ति है? है वो पता लगाया जा सकता ये मेरा पॉइंट है ठीक है दैट इज बाय वोट मोर बेनिफिशियल देन सिग्नेचर वोटी प्लस जो है एड्रेस वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जब सिग्नेचर प्लस एड्रेस अच्छा एक बात कि आपको अभी माने आपने काट का हल्के से मैंने के आपका मुद्दे के साथ कुछ लेना देना है नहीं आपको एक एडवांटेज होगा कि हाँ ये भाई ये वोटर आईडी है उसके पास ये है लेकिन उसने मुद्दे को सपोर्ट किया था कि नहीं उसके ऊपर आपका वोटर आई आपको कुछ नहीं बता सकता की सच में व्यक्ति ने मुद्दे को सपोर्ट किया था कि नहीं किया था वो रोल प्ले क्या कर रहा है आपका एड्रेस प्ले कर रहा है एक चीज में तो क्लियर कट बोला है वर्क कर रहा है विद सिग्नेचर है? तो. और विदाउट सिग्नेचर मैं उसको सपोर्ट करता हूँ मैंने लिखा है ठीक है तो मेरे हिसाब से आपका की पॉइंट यहाँ पे एड्रेस है आपका की पॉइंट यहाँ पे एड्रेस है वोटर आई जस्ट मगर यहाँ पे आपको बहुत ही एप्लीकेबल होगा कहीं तो पे भी नहीं होगा कि बोला एक वैलिड इंडियन सिटीजन है या नहीं बट ऑलमोस्ट आपको इंडियन सिटीजन तो आप भी, भी, भी है ऑलमोस्ट तो इसलिए आपका की रोल प्ले कर रहा है मुश्किल है आपको दो मिनट में दो दो मिनट का खत्म करके तीस तीस सेकंड का कर देते हैं ठीक है ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया बोल सकता हूँ हाँ बोलिए मेरा की पॉइंट है कांटेक्ट करने का एक कोई मेथड होना है, है? चाहिए ठीक हो, uh, uh, है चाहे एड्रेस हो मतलब ठीक है लेकिन कॉन्टेक्ट uh, uh, uh, संपर्क करने का एक माध्यम है इसलिए मैं उसको सपोर्ट करता हूँ ठीक है चाहे वो किसी और uh, चाहे वोटर डी के साथ हो चाहे सिग्नेचर के साथ हो दोनों को मैं सपोर्ट करता हूँ ठीक है ये मेरा पर्सनली फीलिंग है कि वो दैट इज देट इज बेटर लेकिन अगर कोई सिग्नेचर प्लस एड्रेस करेगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, ठीक है मैं उसको सपोर्ट करूंगा और मैं एक चीज क्या बोल रहा हूं कि अगर हमको जो है देखो हम इतने छोटे छोटे मेथड्स पे जो है इतने छोटे छोटे बाल की खाल निकालने से बोले हम हमको काम अगर कटे करना है तो जो कॉमन चीजें हैं ठीक है? हम वी आर हम बहुत एड्रेस पे जो है एग्री हो रहे हैं ठीक है तो तो तो उसमें मेरे मेरे को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कि अगर हाँ खाली सिग्नेचर अगर कोई कर रहा है एड्रेस नहीं ले रहा है तो मैं उसको सही नहीं बोलूँगा मैं उसको सही बोलूंगा कि भाई तुम्हारा मेथड जो है इनसफिशियंट लेकिन कोई अगर सिग्नेचर और एड्रेस दोनों इकट्ठे कर रहा है तो मैं बोलूंगा योर मैथड कैन भी यूजफुल ठीक है कि मतलब कैसे कि वो हो सकता है कि जैसे मैं गुड़गांव के तो मैं गुड़गांव में एड्रेस में वहां चले जाऊँ ठीक है तो वो केस टू केस जो है वो कौन सा डाटा जो है वो यूजफुल हो सकता है तो वो वो डिपेंड करता है लेकिन सिग्नेचर अकेला जो है वो मेरा पॉइंट है सिग्नेचर अकेला वो यूजफुल नहीं हो सकता मैं सिग्नेचर अकेले को आज के टाइम में ट्रेंड मोस्टली सिग्नेचर अकेले का है उसको मैं करता plus... नॉट में Uh, आप दोनों पे को सपोर्ट करना तो हिसाब से ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए क्योंकि कश्यप जी भी एड्रेस को सपोर्ट करते हैं और अनिल जी भी को सपोर्ट करते। लेकिन अभी और वोटर में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी अगर नया सिटीजन uh, हो वो एड्रेस जल्दी से दे देगा लेकिन वोटर आईडी जल्दी से वोटर आई डी का नंबर जल्दी से नहीं देगा क्यूँकी वो डरेगा जिस हिसाब से मोबाइल देने से डरता है वो एक माइनस पॉइंट है लेकिन उसकी वैल्यू सेम है की एड्रेस हो या वोटर आईडी हो चलिए मैं एक वो जल्दी से नहीं देगा वो एक माइनस पॉइंट बाकी आप दोनों एक दूसरे से तरीके के सहमत होते हैं डिस्कशन का, है। का यह है कि देखिए बात है कि मैं दोनों ही कि इस तरह से कोई कलेक्ट करके ले एक्टिविस्ट और लेके उसको क्या करे पता नहीं शायद वो नेता को दे या फिर जिसको दे कॉम्पेयर टू वो लोगों को बताए आप खुद से जाके करो एक बंदा कलेक्ट करके ले रहा है और एक एक्टिविस्ट बोल रहा है कि आप खुद से एस एम एस करो खुद से खरीफ को या फिर खुद जाकर एमपी को बोलो नहीं दोनों ये दोनों में से आप कौन सा बेटर बोलोगे नहीं मुझे इसमें डिस्ट्रैक्ट करना इसमें के तरीके दोनों सही है लेकिन सिटीजंस कई बार इसमें ले जैसा हो जाता है कि कुछ, को कुछ नहीं करना है और कुछ एक, कुछ सिटीजन को करना है तो अगर सब सिटीजन खुद ना खुद करें तो एक्टिस की जरूरत ही नहीं है जैसे मान लो कि सब लोग राइट राइटोरिकॉल को सपोर्ट करते हैं सबनेट कर दिया होता जैसे मैंने काफी सारे ट्रेंड कर दिए तो हमें ये अब तक राइट राइटोरिकॉल आ चुका होता तो हमें ये डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं पड़तीजन तो खुद करते लेकिन सिटीजन नहीं कर रहे इसलिए एक्टिविस का रोल होता है कि वो सब कुछ इकट्ठा करता है और अगर दूसरा एक्टिविज बता रहा है की आप खुद भी करो वो भी बेनिफिशियल है और सिटीजन अगर करते हैं ज्यादा तो भी बेनिफिशियल हम एडवर न्यूज पेपर में दे ही रहे हैं क्या सामने से ऐसे तो में स्वेट स्वेट स्वेट स्वेट करूं। आ, आ, जी, आप ये बताओ कि आप ये दो में से कौन आपको अगर एक ही करना है कि लोगों को बोलना है करने के लिए आपके करना है आप कौन सा करोगे तो तो को बोलूंगा तो तो तो ये तो करूंगा नहीं है ज्यादा इतना अगर आपके पास टाइम हो तो है टाइम अगर आपके पास टाइम है लेकिन आपको ये दोनों में से एक ही करना है तो मैं मैं लोगो को एक्टिव करने के लिए प्रिफर करता हूँ कि आप एक्टिव हो और आप सामने से लोगों को ट्रीट करो एसएमएस करो और साथ में अपना जो ये जो वेबसाइट वाला है वो भी करो साथ में मतलब सिग्नेचर कैम्पियर नहीं वेबसाइला क्योंकि वेबसाइट वाला मेरा ही आइडिया था मैंने ही सपोर्ट किया है मैंने ही डिजाइन और डेवलप करने में हेल्प किया कस्टर जी की तो साथ में मैं इसको सब सपोर्ट करूंगा वेबसाइट वाले को आप एमपी को एस भेजो और हमको एस भेजो तो हम भी काउंट रखेंगे और एमपी को भी भेजो मैं मैं इस तरह से सपोर्ट नहीं होगा सिग्नेचर के साथ एड्रेस या सिग्नेचर के साथ पान नंबर ये भी मैं नहीं प्रीफर करूंगा मेरे पास टाइम हो तो ये और ये सब नहीं मैं वेबसाइट द्वारा ज्यादा करता हूँ अभी आप अपना ओपीलियन लगाए की कम्पेयर टू एक या फिर वो एक्टिविस्ट लोगों को बोले कि आप एस एम एस करो ट्वीट करो या फिर एम को अप्रोच करो मेल करो जो करना है करो वो वो लोगों को बोले कि करो ये दोनों में से आप कौन सा चीज करोगे आप हिसाब से कर ए करना हो तो कौन सा करोगे कसापे भी दोनों कर रहे हैं दो तरीके हैं अमित जमी आप मेरे हिसाब से कशापे दोनों कर वो खुद भी कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे की आप भी वो मैं बोल रहा हूँ की आप इन दोनों में से क्यों इस क्वेश्चन का मेरा उसके बाद में बोलूंगा की ये दोनों में से आपको कौन सा बेहतर लगता है लोगों से कले... मेरे लोगों से कलेक्ट लोगों से कलेक कर लोगों करके का ओपिनियन कलेक्ट करके आप नेता को पहुंचाओ कम्पेयर टू तो आप लोगों को डायरेक्ट बोलोगे वो लोग लो डायरेक्ट नेता को पहुंचे हाँ हमारा तो तरीका तो ये... मैं आप, आपको मैं बताता हूँ ठीक है अमित भाई सुनो आपको तो ठीक है कि मतलब मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई जो है आप दिखा हुआ है मैंने जो है ठीक है कि आप जो है ये साइट पे भी करो और सांसद को भी बोलो जो है सांसद को भी बोलो कैसे बोलो क्या उसको एसएमएस के थ्रू ट्विटर के थ्रू जो है ट्विटर का जो है मैंने 2014 में मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले जो. ट्विटर से जो बोलना अभी जो है राहुल भाई ने उसको अडॉप्ट कर लिया तो पहले मैंने ही बोला था की ट्विटर पे भी करो क्योंकि बहुत सारे नेता जो है ट्विटर पे आते हैं और वो जो है मतलब वो दिखता है एस से वो ज्यादा बेटर है ठीक है उस उस उस एंगल से ठीक है कोई मैं ये मानता हूँ कि कोई मेथड जो है वो अकेला आ, आ, नहीं होगा तो हमको दो मेथड या तीन मेथड मैथड उतना नहीं चाहिए मैं ये भी मानता हूँ तो इसमें दोनों में से एक अगर करना हो तो आप कौन सा चूज करेंगे कौन सा नहीं हमने वो वे वेजरिंग करके खुद मेरा तक पहुँचाओ और कम्पेयर टू लोगों को बोलो की वो आप खुद से करो ये दोनों में एक ही करना है तो आप कौन सा करो कौन सा करना का बोलोगे नहीं लेकिन ऑलरेडी दो दोनों ही कर रहे हैं नहीं नहीं मैं नहीं। अगर अगर मतलब एमपी को एसएमएस करने का यहाँ जो है वेबसाइट पे डालने का ये, हाँ, ये दोनों हाँ, ये, ये, को तो अगर तो, कोई बोलता है भाई मैं एक ही करूंगा ऐसा सिचुएशन एमपी को करूँ आपका कौन सा करूंगा बोलो तो वेबसाइटी को डायरेक्ट करो आपका करूंगा इसमें जो है वो उसकी पर्सनल चॉइस है पर्सनल छोड़ो फिर आप आप आप ये बोलो बोलो सु, अभी सुनो आप से बोलो, कि आपको ये दोनों में से एक ही करना है तो आप क्या करना चूज करोगे अगर मुझे करना है ठीक है हाँ. तो मैं तो दोनों, नहीं, दोनों में दोनों तो में आप अगर आप बोलोगे मैं नहीं बोल सकता दोनों में से एक ही करना है तो मैं उसको बोलूंगा की भाई एम पी तुम जो है तुम काउंट करो जो है देखो बिना काउंट के जो है वो एम पी आपकी बातों को, को में जो, जो का, का, हाँ एक ही करना है तो मैं लोगों को बोलूंगा की आप एम पी को बोलो दो चीज करने के लिए ठीक है की ये, ये अपने साइट पे और इस पे जो है रख के अपना डिमांड करे एस एम एस में ही लिखो ठीक है प्लीज डिमांड ऑन योर वेबसाइट वायर वेबसाइट ट्विटर To for, to to, uh, to है, तो वो ये रखेगा और साथ में उसको बोलूंगा कि पब्लिक एस एम सर्वर बोले तो मैं ए, अगर मेरे को एक ही करना है तो मैं इस तरह से उसको एस एम एस करूंगा तो आप दोनों ही एग्रीड है कि एक, एक एक्टिविस्ट कलेक्ट करके ले ये ये एक एडेड एडवांटेज है है लेकिन इसको प्राइमरी प्राइमरी नहीं रखना चाहिए कि लोग से करें वही प्राइमरी है अगर अगर बोलते हैं ऐसे करने के लिए तो फिर जो है ये सेकेंडरी हो जाता है लेकिन अगर लोग एमपी को नहीं बोलते हैं ठीक है और लोगों को ऐसे महसूस होता है कि भाई मैं पी को एम पी को प्रॉब्लम ये आई थी दो में जो है ठीक है की लोगो ने Uh, uh, करते थे एस ठीक है तो लोग पूछते थे पता नहीं मेरा एस मिला कि नहीं कितने लोग कर रहे हैं मैं क्यों करूं जो है अकेला ठीक है इस इश्यू को जो है सोल्व करने के लिए ये ये साइट बनाएगी काउंटिंग जो है ठीक है अभी किसका पर्सनल जो है वो वो, वो आशीष भाई जो बोल रहे हैं ठीक है कि पर्सनल जो है लोगों को डिसाइड करना आप और सभी ऐसे बोल रहे हैं की आपको अगर ये ये आपको वेबसाइट पर किसी काउंटिंग नहीं पसंद आए ठीक है तो आप डायरेक्टली एम को बोलो कि की काउंटिंग करे ठीक है बिना काउंटिंग के नहीं हो सकता, ये बात ये बात जो है ये बात समझ लो कि आपको काउंटिंग करने या तो एमपी को करना पड़ेगा चाहे सिटीजंस को करना पड़ेगा किसी को काउंटिंग करना पड़ेगा तो बेकार है पूरा जो वो, है वो मैं उसको उसको सक्सेसफुल नहीं मानूंगा जो ठीक है मैं एक चीज बोल दूंगा की देखो फिर से आप काउंटिंग के ऊपर आगे पहले से जो क्लियर किया था सब्री किया था अभी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि नेशनल लेवल कुछ चीज के लिए हमको पूरा अकाउंट पता चले प्राइवेट वेबसाइट भी सोल्यूशन नहीं है क्योंकि प्राइवेट दिखाएगा तो के बहुत था था है। पास अगर पैसा होगा सॉफ्टवेयर होगा सब कुछ होगा इंक्रीज कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का अगर साइट बनाएगा लेकिन वो तो अमित अगर करप्शन के चांस बढ़ेंगे फिर कॉन्सेप्ट कॉपी होने के भी चांस मान लो कोई उन्होंने वेबसाइट कॉपी होने से डुप्लीकेशन होगा नहीं, हो नहीं, नहीं प्रमोशन एजेंडा तो है तो लिया या एक बंदे ने कोई पैसे लेकर गलत अकाउंट दिखा तो दूसरे को ये होगा की मे भी गलत अकाउंट देखा की पैसे कमा दो वेबसाइट में उसको प्रमोट करेगा ये भी होगा ऐसा क्या अगर हो तो क्या हो लोगो ने आपके वेबसाइट को भरोसा किया भरोसा करके सिर्फ आपके वेबसाइट को ही एस भेजा एमपी वगैरह को कुछ एसएमएस एसएमएस नहीं भेजा आप ही मतलब ऐसे लोगों में बात फैल गई क्योंकि बात तो कंट्रोल में रहती नहीं रहती आपकी बात लोगों में तो फैल गई की वेबसाइट को एसएमएस करो और समस्या है सॉल्व करो तो आपके वेबसाइट को ही एस आने लगे आपके पास पैसा है पावर है लोगो ने भी सपोर्ट किया तो आपका वेबसाइट चला चल, चल के कम से कम करोड़ तक नहीं पहुंचा दो लाख तक पहुंचा दो तीन लाख तक पहुंच गया दो तीन लाख तक जैसे पहुंच गया किसी एंटी को किसी आदमी को ये खनक हुई कि भाई ये चीज डेंजरस है ठीक है तो उसने आपको सीधा गोडेडी को पैसा दे दिया तो गोडेडी को पैसा देने से आपका साइट ही ब्लॉक कर दिया तो एट द सेम मोमेंट आप साइट को रिप्लिकेट नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका कंटेंट जो है डायनामिक्स है इसका जो डायनामिक सिटी के ऊपर ही ट्रस्ट है क्योंकि वो एस एम एस करने से फर्श से अपडेट हो जाता है तभी से ही लोगों को भरोसा होता है कि हाँ इसमें हमारा ओपीडी नहीं दे रहा है अगर आप उसको कॉपी करके लेके कहीं पर जाओगे वैसे भी आपका साइट में लिखा हुआ है कि हम तो उसको कॉपी करके ऑफिस नहीं करते तो आप दूसरे पर्सन को दोगे तो नहीं करता तो लेकिन जल्दी से हो सकता है आप एक डेमो के हिसाब से कर सकते हैं लेकिन मल्टीप्लीकेशन जरूरी हो सकता है मल्टीप्लीकेशन हमको दस नहीं चाहिए अगर दस वेबसाइट होंगे तो फिर से चीज बिखर जाएगी हमको एक ही चाहिए और वो टीसी नहीं होगा नहीं, तब तर, नहीं, तर, नहीं, तर तर नहीं, नहीं हो सकता नहीं, नहीं एक ही नहीं चाहिए मतलब दो अलग अलग इश्यू की हमको हमारी को आने से कुछ नहीं होगा एमपी को एसएमएस एम भेजने पड़ेंगे और वेबसाइट चाहिए वो इसीलिए चाहिए प्रेशर बनाने के लिए ऐसी अब मुझे लगता है हमको सब एक एक देना है, अभी ये है। एक एक है क्योंकि अभी चीज जो है मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि वेरीफाइबिलिटी जो है वो चेंज करने से वेरीफाइबिलिटी नहीं के लिए नहीं बनाई गई थी जो ये कि आप अपनी ओपिनियन चेंज कर सको ठीक है वो उसके लिए वेरि, उसका वेरीफाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं वो क्या है की डाटा मैन्यूप्लेटन नहीं हो जाएगा ठीक है इसलिए उसको रोकने के लिए यहाँ जो है वो वो लोगों का जो है मैन्यूपलेट नहीं हो उसको उनको पैसे नहीं दिए जाए उस उसके लिए बनाई गई थी उसका जो है के उसका लेना देना नहीं है ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल आप एसएमएस करते हो तो क्या आप वो तो कहीं दिखा भी नहीं सकते हो ठीक है तो वो वो तो आप तो आप क्या जो है मतलब वो एमपी बोलेगा नहीं इसने तो अपोस्ट किया था तो, तो वो जो है इसने तो मेरे को एस भेजा था और इसमें मेरे को अपोस्ट किया था तो वो तो और वर्ड्स है तो ये चीज जो है नहीं ठीक है वो तो तो का जो, जो चेंज प्रोसीजर रखा फॉर है मैनिपुलेशन ऑफ द डाटा वो उसमें नहीं हो एडमिन उसको करेगा तो लोगों को पता चल जाएगा उसको उसके लिए रखा गया था ठीक है लेकिन एक डाटा फिक्स ऑलरेडी है आपके पास वो और तो उसमें उसमें जो है उससे ये नहीं फर्क पड़ता की आप चेंज कर सकते हो कि नहीं चेंज कर सकते उसके एक्सेल शीट में है सिग्नेचर भी तो आप थोड़े ना चेंज कर सकते बार बार तो ऐसे तो मतलब उसका कोई उसका कोई वै, वै, वैल्यू ही नहीं है वैल्यू है लेकिन वो सिर्फ स्पेशल आप भी नहीं चेंज कर सकते वो व्यक्ति भी नहीं चेंज कर सकता टेबल में डेटा आप भी चेंज कर सकते हैं सिग्नेचर अगर जो है ऑनलाइन हो तो मैं चेंज कर दूंगा फोटो है फोटो को चेंज कैसे करो तो चेंज कर दूंगा ठीक है तो ये ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी बात यह है कि वही मैं बोलना चाह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है आप ये भ्रम मत फैलाओ है ऐसा अभी कुछ भी नहीं है क्या नहीं कुछ है भी नहीं। अभी ऐसा कुछ भी तरीका नहीं है कि हम वेरीफाई कर सके नहीं नहीं, नहीं, नहीं, वो, नहीं, वो, नहीं वोटर आई डी से वेरीफाई करना है तो खुद फिजिकली विजिट करना पड़ेगा वेरीफाई कर सकते हैं नहीं जो कि जो कि एक नेशनल लेवल इशू के लिए पॉसिबल नहीं है एक नहीं, नहीं, आप एक करोड़ का है नहीं नेशनल लेवल की इस तरह से पॉसिबल है कि दो लाख का डेटा हुआ और अहमदाबाद में हो तो आप अहमदाबाद का वेरीफाई करेगा तो exactly, तो... exactly, exactly, एक दूसरा एक्टिविस्ट अगर गुड़काव है तो गुड़काव का वेरीफाई करेगा आप अगर कोई एक्जैक्टली एक्जैक्टली जो चीज में बताना चाहता था एक व्यक्ति दूसरा जगह जाके वेरीफाई नहीं करता एक अपने ही जगह पे करता है वो बड़े सिटीवाइज होगा तो उसी सिटी का एक्टिविस्ट करेगा वेरीफाई हाँ उसी व्यक्ति का एक्टिविस्ट करेगा तो वो चीज उसके लिए आपको साइट में दिखाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं ने ने दिखाने की नहीं।, नहीं नहीं आप सिग्नेचर कैंपेन पूरे इंडिया में कैसे करोगे सिग्नेचर कैंपेन आपकी करने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं राज्य शिखने फेल हुआ था नहीं मैं नहीं मैं एक चीज सिग्नेचर कैंपेन को मैं सपोर्ट नहीं करता मैं खाली बोलने के लिए आपको बोल रहा था की आपका तरीका सिग्नेचर कैंपेन की तरह है मैं क्या बोलता हूँ कश्यप जी ने बोला कि अगर एमपी पी मना कर दिया तो मेरे को किसी ने एसएमएस नहीं बोला वो मना नहीं कर सकता अगर वो तो वो तो चेंज कर सकता है जब एक पीटी के 50 परसेंट लोगों ने एसएमएस किया हो और सब सपोर्ट करते हो और वो दूसरों को भी बता रहे हैं कि भाई मैंने एसएमएस करके भेजा था तो एमपी ये बोल नहीं सकता बिकॉज दिस इज अ कॉमन नॉलेज कॉमन नॉलेज तो, तो, तो, तो, तो, तो ठीक है लेकिन पब्लिक सर्वर होना चाहिए एमपी के पास वरना मीडिया दबा देगा मीडिया दबा सकता है अगर पब्लिक सर्वर नहीं है एमपी का तो मीडिया दबा देगा आपको क्या लगता है कि जो एमपी पब्लिक सर्वर बनाएगा वो एमपी तो राइट टू रिकॉर्ड को सपोर्ट भी करेगा हाँ तो जो एमपी राइट टू रिकॉर्ड को अपोज करता है वो पब्लिक सर्वर बनाएगा नहीं बनाएगा जनरली तो एक, एक, तो बोलना चाहता हूँ तो हम जो है ना 50 हम 25 इशू पे जो है एमपी को एसएमएस भेज रहे हैं ठीक है उसको अगर आधी पॉपुलेशन ने भी कर दिया तो एमपी पी ए बोल सकता है मेरे को तो बहुत सारे एसएमएस आए थे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए और वो पता नहीं हजार इशू पे आए थे जो है ठीक है तो पता नहीं कितने कितने लोग बहते ये तो तरीका मेरे पास टाइम नहीं है मैं तो बहुत इम्पोर्टेंट काम पे कर रहा हूँ तो उसका कोई फायदा नहीं होगा इसलिए जो है हमने क्लियर कट बोला 2013 में कि एमपी को पब्लिक एसएमएस सर्वर बनाना ही चाहिए ठीक है इसके अलावा तो, हमारे पास कोई दूसरा नहीं तो ये ये सारा तरीका फेल होगा जो पब्लिक एसएमएस तो, सर्वर के बिना नहीं होगा जो है अगर आप एग्री करते पब्लिक एसएमएस सर्वर पे तो क्या तो, तो, क्यों नहीं हम जो चीज पे एग्री करते उस पर काम करें हम अगर पब्लिक ऐसे में में पब्लिक सर्वर के ऊपर मैं एग्री करता हूँ पर बात है की आपका जो प्रमोशन तरीका है की हमको भी बहुत सारे एस एम सर्वर बुक खोलने हैं और हमको ऐसे एक्सेल सी से डेटा कलेक्ट करना है ये करना है ये चीज को मैं अपोज करता हूँ कि आपको एक्सेल सी ऐसी डेटा कलेक्ट करना है सेंट्रलाइजेशन है नहीं हमको लोगों को डायरेक्टली बोलना चाहिए अलग अलग हिसाब से नहीं सही नहीं होता है लेकिन किसी को मान लो की ऐसे भी लोगों ने उनको दूसरा तरीका पसंद आता है जैसे मान लो की कुछ लोग कानून का प्रचार करते हैं और कुछ लोग उतना टाइम इसी में लगाते हैं की बीजेपी को कोसते हैं तो बीजेपी को कोसने वाला तरीका सही नहीं है लेकिन आ, कुछ लोग करते हैं तो वो तरीका भी कई बार ये काम कर चुका है वो लोग फिर रिस्पांस में सामने आते हैं बीजेपी ऐसा क्या क्या उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट होती है बोला था जो है ठीक है अभी जो है मेरे जैसे सभी लोग हो जाए तो वो तो फिर तो फिर तो, फिर तो बात कर नहीं नहीं तर, एक मिनट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है की एक ही तरीके से ऊपर सभी एक काम करें सभी लोग बोलते हैं ये मेरा तरीका है ये मैं करूंगा तब तक मेरे को कुछ नहीं बोलना बोलता जब आप पब्लिक फोरम में जाके आप बोलेंगे हाँ। कि भाई ये जो है ये अच्छा तरीका है तो मैं अपना ओपिनियन भी डाल दूंगा कि भाई इसमें ये कमियां है आप जब मुझे बोलेंगे कि आप ये करो तब मैं ये भी बोल दूंगा कि भाई इसमें ये कमियां है आप पब्लिक फोरम में पब्लिक फोरम में काफी सारे लोग काफी सारे लोगों को ये तरीका पसंद नहीं है लेकिन वो लोग भी ये इसका ये नहीं करता जैसे मान लो क्या पैंफ्रेट डिस्ट्रीब्यूशन है और सिवा करता था और उसके आगे पैंफ्रेट रख के आगे फोटो खींच के डालता था तो ये तरीका मुझे पसंद नहीं था तो मैंने यहाँ उसका अपोज किया है ऐसा नहीं नहीं लिखा के ये तरीका मुझे पसंद नहीं है नहीं जब तक वो अप, वो अपने से करते हैं नहीं, वो, जब जब नहीं, नहीं वो बाकी बाकी लोगों को बोलता है वो बोलता है सिवा तो मैं मैं वहां पे अपोज करूंगा कि भाई आप नहीं दूसरों को करने के लिए बोलेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है कोई व्यक्ति अगर आप खुद कर रहा है दूसरों को करने के लिए बोल रहा है हाँ। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम तो तो तो है तो जब वो व्यक्ति ये प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा है कि ये सुपेरियर तरीका है या फिर तो तो मकर सब, तो सबको अपना तरीका सुपेरियर ही लगता है उसमें तो वो जब बोलेगा तो दूसरे भी तो बोलेंगे उसमें खामियां हैं आप अगर काम किया तो वो भाई एक एक्टिविस्ट तो कुछ ऐसे एक्टिविस्ट है जो कुछ नहीं कर रहे या फिर समय ही नहीं दे पा रहे उसके हिसाब से आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो वो अच्छा ही है और वो नहीं करना चाहिए लेकिन अगर आप कर रहे हो आप बोल रहे हो ये सुपरियर है यही सबको करना चाहिए और ये इसी से ही ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा नहीं आप दूसरे शेर में दूसरे खेल स्टार्ट कर दो दूसरे खेर में मान लो डाल दिया हो माइनस पॉइंट फिर ठीक है दूसरे ट्रेड में डाल डालो दूसरे मतलब अपना अपना अलग ट्रेड में डालो तो आप अपना प्रचार करो फिर ये अपना प्रचार करेगा फिर जिसको जो तरीका सही लगेगा वो ऑडियंस वही जाएगी क्योंकि सारी ऑडियंस को तो आप दोनों एड्रेस नहीं कर पाओगे अगर पचास सिक्वलिस होंगे तो ऑडियं तो डिस्ट्रीब्यूट होगी और के बीच में ऐसा नहीं की आशीष भाई अभी मुझे लगता है की एक एक बात एक एक दस मिनट का यानी पांच मिनट का टाइम लेना तीन लोग एक बार बोलो और कॉन्क्लूट कर क्योंकि बहुत टाइम हो गया अच्छा मैं अपना स्टैंड रखना चाहूंगा ये जो तरीके पे जो है कि मैं ये बोल बोलता हूँ कि यदि उस तरीके में जो है ड्राफ्ट पर प्रमोशन है ठीक है किसी तरीके पे लिंक भी है कम से कम ठीक है बहुत सारे मैं इसलिए जो है लोगों को बोलता हूँ कि आप अपने पोस्ट में फेसबुक पोस्ट में कम से कम ड्राफ्ट का लिंक डालो वो नहीं डालते तो दैट इज मैं उसको गलत बोलता हूँ उससे क्योंकि क्या है की अभी आपने राइट टू रिकॉल बोला जूरी बोला तो उससे जो वो पॉपुलर हो गया वर्ड तो वो जो ड्राफ्ट इज नॉट वो वो वो ना तो एसम करेंगे लोग है, है? तो कम कम मैं कम से कम बोलूंगा ठीक है उससे हमारा ड्राफ्ट का प्रमोशन होना चाहिए और कोई कैसे भी मान लो सिग्नेचर के साथ वो ड्राफ्ट भी प्रमोट कर रहा है सिग्नेचर ले रहा है लोगो का और ड्राफ्टी सपोर्ट ठीक है क्योंकि मेरा इम्पोर्टेंट तरीका नहीं है मेरा इम्पोर्टेंट है ड्राफ्ट है वो कैसे हो सकता है की आपने सिग्नेचर किया और आपने जो है लोगों को ड्राफ्ट ड्राफ्ट बता रहे हो ठीक है ये आपके अप्रूव दे रहे हो कि मैं ड्राफ्ट ही बता रहा हूँ हो सकता है कोई कोई इंपॉर्टेंट ऐसे व्यक्ति हो कि इन्फ्लुएंसियल व्यक्ति हो कि वो उससे उससे इन्फ्लुएंस हो गया और वो उसने आगे जाके हाई लेवल पे बता दिया तो इसलिए मैं तरीके पे ज्यादा अपोज करने की नहीं करता और दूसरी बात एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि जो अमित भाई ने बोला की मैं, मैं अपने मैं इसके कोई अगर ये बोलता है मैं उसको बोलूंगा कि नहीं दिस इज नॉट सुपीरियर बोले ठीक है लेकिन बोलने का एक तरीका होता है मतलब अगर आप जो है खाली अपने जो है ओपिनियन दे रहे हो तो अपने ओपिनियन को एक ला, एक पोस्ट में खत्म करके दिस इज माय ओपिनियन दिस इज दिस इज अगर आप उसने ओपिनियन में कुछ आप फैक्ट फिगर्स बता रहे हो मतलब आप खुद कन्विंस हो लेकिन आपको अगर दूसरे की कन्विंस करना है तो आपको कुछ फैक्ट फिगर्स देना ही पड़ेंगे ना तो वो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम मैं उसको अपोज करता हूँ ठीक है तो और उसमें रेपिट रिपीट हो जाएगा वो तूतुम फिर उसके बाद जो है तू तु तुम एम ए शुरू हो जाएगी उससे तो इसलिए जो है मतलब मैं ये सब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अमित भाई को कि प्लीज जो है उसको प्लीज जो है आप अगर आपका ओपिनियन है तो बोल दीजिए ये मेरा ओपिनियन है आपको मानना है नहीं मानो ये मेरा ओपिनियन है अगर आपके पास फ्रैक्शन फिगर जाए तो आप फ्रैक्शन फिगर दीजिए और दूसरी बात क्या है कि अगर आप मतलब लोगों को सच्चाई बताना चाहते हो तो हमको कुछ तो ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो है ठीक है ऑर्गेनाइज मतलब जैसे हम जो दो दो ज़्यादातर लोगों के बीच में बात हो रही है तो हमारे टूथ सेट सिस्टम बनाया जो है ठीक है तो उसको और प्रॉपरली जो है जो कमेंट्स में प्रॉपरली थोड़ा सा डिटेल बताना चाहिए वन लाइन कमेंट्स में नहीं समझ में आता लोगो को जो है और जब कोई क्लेम होता है उसके बाद जो है वो कुछ मतलब कुछ बताना चाहिए आपने बात कहाँ सुनी जो है ठीक है तो आज आदमी क्या आंसर करेगा जो है आपने लिखा एक चीज कि इज इट ट्रू दैट यू आर प्रमोटिंग इसमें एक बताता हूँ इज इट एग्जैक्टली बताता हूँ इज इट ट्रू देज बीन सर्कुलेटेड सेंडिंग एस एम एस टू एस एम एस नेता विल सॉल्व दैट द इशू इवन ने कहाँ लिखा है ये मैंने नहीं लिखा यह कहीं भी जो है, आपने, आपको लिखने से साथ में क्वेश्चन कहा पढ़ा अगर मेरा नहीं अगर मैंने अन इंटेंशनली ये ये उसमें डाला है यहाँ ऐसे वर्डिंग क्लियर नहीं है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा वर्डिंग ठीक है मेरा इंटेंशन नहीं है कि जो है मैं बोलूं मैं यह बोलता हूं एसएमएस टू नेता जो है इट विल हेल्प द नेशनल इश्यूज बाय ब्रिंगिंग लॉज ठीक है कि दो तो यह नहीं बोलता तो कि सीधा वह लॉ ले आएगा ऐसे मैंने कहीं नहीं बोला ठीक है तो यह आप, मैंने भी इनडायरेक्टली बोला बट उसका परसेप्शन वही हो रहा है लोगों में और मेरा प्रूफ है मैंने ट्विटर पे भी साइड है दो उसमें आप यह अब आपका ओपिनियन है आपके ऊपर क्लेरिफिकेशन देना चाहिए नहीं तो नहीं आपका वर्डिंग ही ऐसा है जिसमें दैट इज इनफ टू टेल कि हमारे आप वर्डिंग ही ऐसा है ठीक है मेरा मैंने वही मतलब निकाला मैंने दूसरे लोगों को आपका एक ही बात तो वो नहीं है आप एक जगह पे आप एक कॉमन फ्लैट पे बना दो ठीक है की ये आप यहाँ आपने वॉल पे बना दो की ये जो है मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ आप हर एक जगह पे एक ही चीज लिखोगे तो देट इज ए रिपीटिशन दैट इज उससे जो है दूसरे लोग जो है वो परेशान होते सभी लोग परेशान होते कि एक ही जगह सभी एक ही बा, वही बार बार बार बार वही बात आती जा रही है जो है ठीक है दि, दि, कि आप मिसगाइड कर रहे हो आप मिसगाइड कर रहे हो आप मिसगाइड कर रहे हो ठीक है आ, तो वो वो चीज नहीं होनी चाहिए आप एक जगह लिख दो तो, मिस गाइड करो ठीक है? है आप इसलिए थ्रेड बनाया कि उस, अगर लोगों को दुर्थ बताना है ठीक है तो आप दस साइड पे जो अलग अलग बातें लिखोगे उससे बताए एक साइड पे लिखो तो उससे जो है वो फॉलो कर सकते हैं और लो कैन डिसाइड अगर लेकिन अगर आप जगह दस जगह पे लिखोगे तो विल बी कंफ्यूज और वो जो है मतलब तो इस तरह से कंफ्यूजन अगर हमको क्रिएट करना है तो दिस इज द बेस्ट मेथड ठीक है तो इसलिए जो है हम वो अलाउ नहीं करते हैं तो ये चीज जो है प्लीज आप ध्यान रखिए ठीक है मैं अभी बोलता हूँ उसके बाद आशीष जी आप बोलना और खत्म कर देंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया और उसके बाद भी अगर रहा तो हम बात करेंगे ठीक है बाद में और कभी बात करें ठीक है तो मैं एक चीज बोल दे रहा हूँ देखो बात यह है कि तरीके कुछ भी हो जब तक कोई ये नहीं बोलता की ये सुपीरियर है ये सही करना चाहिए तब तक मैं बोलूंगा और बात है कि डिप्यूटेशन की बात जब रही मैंने मुझे भी लगता है किया क्योंकि आपका एक परसेप्शन है तो आपको लग रहा है कि हाँ ये बंदा रिपीट कर रहा है वो अलग अलग चीजें हैं बात ये है कि आपको जब लग जाता है कि हाँ ये व्यक्ति ये कर रहा है आपका परसेप्शन बन जाए कि ये हाँ ये व्यक्ति इस मामले में विरोध करा था वो दूसरा दूसरा चीजें भी बोले आपको लगता है हाँ वही बात बोल रहे हैं लेकिन आप अगर दूसरों को पूछो मैं अलग बात बोल रहा हूँ तो इसके लिए अगर कोई ग्रुप है तो मैं बोलूँगा हम हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे बहुत ऑनलाइन एक्टिविस्ट है लेकिन ऑफलाइन कोई नहीं कर रहा है मे भी ऑनलाइन भी बहुत कम है तो ऑनलाइन मुझे लगता है कि आ, आप जो ग्रुप चला रहे हो हमें मुझे लगता है एटलीस्ट हमको एक, एक ग्रुप तो सही से ढंग से चला लेना चाहिए तो ग्रुप में तीन चार एडमिन हो अगर तीन चार एडमिन को तो लगे कि भाई मैं एक चीज टाइमिंग टाइप का कर रहा हूँ एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ एक जगह तो वो अगर मुझे बोले तो मैं वो बंद कर दूंगा ठीक है लेकिन एक बंदा मुझे लगता है की ये उसकी परसेप्शन है दुनिया में कोई एबसोल्यूट ट्रूथ नहीं होता पर कुछ परसेप्शन ही है मेरा भी परसेप्शन है आपका भी एक परसेप्शन है सबका परसेप्शन है चार लोगों का अगर परसेप्शन उसी तरह तो का है तो मैं मान लूंगा कि हाँ मैं शायद गलत होगा मैं वही से नहीं करूँगा मेरा परसेप्शन मेरे पास रहेगा लेकिन मैं उस फर्म में वो चीज नहीं है एडमिन तो बोलता आप... एडमिन सारे टाइम एक्टिव नहीं होते आप बताओ कि, कितने वो, वो तो उसका सोल्यूशन नहीं है ना तो उसके लिए आप कैसे भी करके एक करोगे मैं ही एडमिन हूँ इधर मैं जो करना ये करूंगा तो उसमें तो मुझे लगेगा ना कि मैं सही हूँ अगर आप चार एडमिन से बुलवा दोगे कि तो हाँ नहीं। नहीं, एक मिनट मैं ये बोल रहा हूँ कि कमेंट करो हर एक पोस्ट पे ठीक है लेकिन कमेंट में लिखो की आई कन्न ऑन दिस इशू गोइंग ऑन दिस थ्रेड ठीक है तो हर एक कमेंट में पोस्ट पे कमेंट करो लेकिन उसका जो हमारा टूथ्रेड का जो लिंक है ठीक है उस पे वो डाल दो ताकि जो है दूसरा फॉलो भी कर सके और आप, और आप आप आप कौन सा चीज को किधर लिखेंगे वो देखो वो एक ग्रुप चलाने के बारे में है वो ग्रुप चलाने के बारे में दूसरे जगह से मैं इशू के ऊपर ग्रुप का छोड़िए नहीं अभी अभी बात है की देखो हम भी लोगों का तरीकों के ऊपर कॉमेंट करते हैं ये लोग भाई ठीक है तो उसके लिए इसमें इसमें बताओ क्या प्रॉब्लम है मतलब इसमें मतलब कि जो है अगर पाँच ग्रुप ग्रुप अगर आपको वैसे ग्रुप मैनेज करना है हाउ टू तो मैनेज द फेसबुक ग्रुप उसके लिए एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन में चाहूंगा की फेसबुक ग्रुप को हमको कैसे मैनेज करना है तो उसके लिए एक अलग प्लानिंग चाहिए मैं अभी टॉपिक के ऊपर जिसके लिए माना शुरू हुआ था उसके लिए तो मैं बोल दे रहा था तो ये टॉपिक के अंदर है की नहीं है टॉपिक के अंदर इस तरह से आप हर हर कमेंट में ये स्टार्ट करते हैं तो आप हर जिस तरह से हर कमेंट में कॉपी पेस्ट करते हैं उसकी जगह पे थ्र सिर्फ लिंक डाल दीजिए ये बोल रहे हैं। तो जो जो यूजर है उसको अगर वहां जाना होगा वहाँ जाके बढ़ेगा फिर उसको जो सही लगेगा उस हिसाब से सोचेगा और पूरी की पूरी एक ही आशीष जी आदित्य हाँ। जी ठीक है आप एक एडमिन मैं आप, आपको एक बात बताता हूं हाँ। जैसे टूसरेट कन्वर्सेशन ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है इनके से मतलब राहुल जी से ठीक है हाँ। राहुल जी कुछ कुछ सवालों के जवाब बोलते हैं की मैं इस सवाल का जवाब दूसरे कन्वर्सेशन पे ही दूंगा तो मैं तभी दूसरे कन्वर्सेशन पे उसका वो डाल देता हूँ मैं उसका जवाब उधर ही उधर ही उनको पूछता हूँ मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ठीक है और कभी कर, पर कभी कभी मैं उनका एक पोस्ट है वो ग्रुप में भी तो डालते हैं ग्रुप में या कहीं पे आता है तो मैं उधर कुछ क्वेश्चन डालता हूँ तो कभी कभी वो वहीं पे दे देते हैं ठीक है तो मुझे कैसे पता उस व्यक्ति क्योंकि आपका वॉल है आपका क्वेश्चन है तो आप उसका उसको किस तरह आंसर करना चाहोगे आपके ही है ठीक है आप हो सकता है उधर ना करो तो मैं छिड़ूंगा नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं वहां पर ही कर दूंगा ठीक है तो आप बोल रहे इसका आंसर में प्लीज आपका क्वेश्चन ऑनलाइन तो मैं वाल से ही पूछूंगा लेकिन मैं पहला इससे इससे व्यक्ति को इतना ये होने की क्या जरूरत है या फिर मुझे क्लियरली लिख दे की भाई तुम मेरे पोस्ट पे कभी कमेंट मत करना मेरा सिर्फ टू थ्रेड कोई ये कहीं पूछना लेकिन इससे एक चीज इसका मतलब क्या हुआ कि वो मतलब मेरा कॉमेंट से उनका पोस्ट उनको बहुत मतलब हानि पहुँच रही है तो फिर मुझे तो ब्लॉक ही कर दिया जाए जाएंगी जैसा होता है दोबारा करता है ती तो वो अगर एक ही जगह थ्रेड पे करे तो वो देख लेता है की भाई मैंने ये पहले तो नहीं बोला ठीक है लेकिन आशीष भाई और कश्यप जी स्टैमिंग अगर एक व्यक्ति स्टैमिंग डिसाइड करेगा मैं बोलूंगा इट्स और आप वो वो वो राइट टू मैंने आप ऐसे अगर चलाओगे तो देखो बहुत लोग छोड़ देंगे क्यों क्योंकि वो बंदे को जो पसंद नहीं आएगा उसको बोल देगा ये थ्रू डेथ जो डिस्कशन जो राहुल जी ने स्टार्ट किया टूथपेड उसमें सिर्फ लिंक डाल दो यही बोल रहे कश्यप जी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बात यह बात ये देखो कुछ कुछ कुछ बात होता है राहुल भाई बोलते हैं ना मैं इसको इधर नहीं दूंगा मैं तो मैं मैं कर दूंगा, दूंगा। तो एग्जांपल देता हूँ मैं एग्जाम्पल देता हूँ उससे समझ में आ जाएगा दो महीने पहले जो है मतलब अभी देखो अमित भाई जो है उसने लिखा है की ये मैं टाइप करने में मेरे को मुश्किल हो रही है फोन पे मैं हूँ ठीक है मैं बाद में करूँ ठीक है क्यूँकी वो थ्रेड दिखा नहीं वो बाद में छुप गया तो वो भूल गए जो है ठीक है अभी उसको आंसर करना भूल गए ठीक है लेकिन अगर वो टू थ्रेड होता तो वो इजीली जो है उसको फॉलो कर सकते थे ऑर्गेनाइज तो तो सेम थिंग हैपेंस विद भाई कॉमेंट ही मत करो मैं, मैं तुम्हारा पोस्ट कॉमेंट शायर ही नहीं सकता मेरे कन्वर्सेशन का कुछ कॉमेंट वो सब्जेक्ट के ऊपर कुछ कॉमेंट मत करो जैसा बोल दो आप मतलब वो चीज लाइटली बोलना चाहते हो के भाई नहीं नहीं तुम उधर कॉमेंट वोट डाल दो मैंने क्यों मतलब आपका लीग लीग मेरा तो मेरा वहां पर डाल दो डायरेक्ट कमेंट कॉमेंट करो यही कॉम्युनिकेट कर राहुल जी वो नहीं करते तो मुझे वो चीज कैसे पता चलेगी कि राहुल जी कभी ये नहीं बोलते कि मेरे पोस्ट पे कभी भी सवाल मसूचना ये नहीं बोलते राहुल ये बोलते हैं एक पॉइंट उनको लगता है की ये बंदा का कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन है तो इसको अलग से हैंडल किया जाएगा वो, है तो उसके लिए उसको बोल सकते हैं हाँ भाई आपको ज्यादा क्वेश्चन है तो आप अलग से बात करो ठीक हाँ. है लेकिन आप अगर आपका ये है पोस्ट पर कुछ भी कॉमेंट मत करना तुम तुम दूसरे रूप जो बोल है बोलो ये बात है। तो, तो सिचुएशन तो तो करोगे? ये सिचुएशन तो है वेरी वे करेगा। ठीक तो जो जिसका थ्रेड है वो डिसाइड करने दो उनको कि भाई उसको कौन सा मतलब अगर उसको आखिर में उसको ही रिस्पॉन्ड करना है आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके थ्रेड पे डाल रहे हो ठीक है तो देन जो है मतलब उसको डिसाइड करने दो ना जो है की आप उसको एक तो उसपे थ्रेड पे उसके पोस्ट पे डाल रहे हो ठीक है और बोलते हो नहीं मैं सिर्फ आपके पोस्ट पे डालूंगा टू थ्रेड पे नहीं डालूंगा तो फिर ये जो है ये क्या हुआ पता मतलब अगर जो है मतलब अगर सुनिए आपका सुनिए आपका तो आपका ही थ्रेड है आपका डिसीजन है तो आपका डिजन आप, को को को आप क्लियरली ना मैं तुमको आप नहीं आप क्लियरली रहा हूँ आई रिक्वेस्ट जो है तुमको ये करने के लिए रिक्वेस्ट दियो ठीक है कि मेरे जो जितने पोस्ट हैं ठीक है उसपे कमेंट करो जरूर कमेंट करो ठीक है प्लीज वेलकम कमेंट ठीक है लेकिन इस तरह से कमेंट करो ठीक है की उसपे जो है टू थ्रेड का लिंक डाल दो और लिखो कि की प्लीज क्वेश्चन फॉर दिस थ्रेड कैन बी सीन है उसका कमेंट का लिंक भी डाल दो में ठीक है और फिर आप ये बोलो कि अमित मैं जिस सब्जेक्ट के ऊपर कोर्स डाला हूँ उस सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली उधर मत पुट करो मतलब या, या, या वही मैं क्या सही समझ रहा हूँ या गलत समझ रहा हूँ सपोज एक सब्जेक्ट के ऊपर आपने डाला है तो उस सब्जेक्ट के ऊपर मैं क्वेश्चन उधर डालू या मतलब क्वेश्चन के साथ मैं बता दू कि यू कैन ऑल्सो आंसर मी ऑन दिस टू ट्रेडिंग कैसा करके डालू या फिर मैं ये डाल दू की सिर्फ प्लीज आंसर मैं क्वेश्चन ऐसा करके डालू क्वेश्चन में उधर डालू कि नहीं डालू राहुल भाई का टू थ्रेड पढ़ लेना उसमें लिखा हुआ राहुल भाई का टू थ्रेड और आपके में बहुत डिफरेंस है वो आप राहुल भाई कभी कभी राहुल भाई टैक्स जो है राहुल भाई क्या करते हैं जो सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन अलाउ कर लिखा हुआ उन्होंने की देखो ये केस टू केस एक ही चीज नहीं हो सकती हर जगह पे ठीक है लेकिन टेक्स्ट में उन्होंने भी लिखा है कि प्लीज आंसर प्लीज गम, पुट योर क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन ओनली हियर ठीक है उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन वो मिला रहे हो सुनो सुनो आप चीजों को मिला रहे हो एक एग्जांपल एक सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने एक पोस्ट डाली उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा तो वो उसका जवाब देते हैं या फिर बोलते हैं आई विल आंसर दिसन थ्रेड उसके बाद में वहाँ पे जाकर तू पसंद क्वेश्चन करता हूँ राहुल भाई का भी ऑब्जेक्ट नहीं करते कि तुम बार बार क्यों जाके मेरे पोस्ट के ऊपर क्वेश्चन करते हो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं किया नहीं है। रिपीटेटिव, होता है, ये है। तो रिपीटेटिव तो आदमी का परसेप्शन है ना मैं राहुल भाई का कब से क्वेश्चन किया जा रहा हूँ बहुत सारी चीजों के ऊपर वो उनको कभी भी रिपीटेटिव नहीं लगा तो जब जिस भी वो आंसर भी शब्द आराम से देते और मैं कहाँ बोल रहा हूँ की कल दे दो मैं तो कभी नहीं बोलता यही बोल रहा हूँ मैं और रिपीटेटिव क्वेश्चन फिर से क्यों कितनी बार आंसर और फिर अलग अलग जगह क्वेश्चन के आंसर की बोझाते हैं आदमी जब क्लियरली बोल देगा आदमी जब क्लियरली बोल देगा की भाई तुम मेरा सब्जेक्ट के ऊपर सपोज मैंने एक सब्जेक्ट के ऊपर लिखा है उसके ऊपर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मत डालना जो भी क्वेश्चन डालना है मेरा टू परसेंट थ्रेड पे डालना ज्यादा ऐसी ज्यादा उस थ्रेड का लिंक डाल देना तो मैं वही करूंगा मुझे अगर वो बोला नहीं जाएगा जो है डिपेंड करेगा अगर जो है मतलब अगर एक एक क्वेश्चन जो एक एक पर्सन जो है एक महीने में एक क्वेश्चन पूछता है करता है ठीक है तो मैं उसको उसको मैं नहीं बोलता हूँ कि तू थ्रेड पे डालो जो है ठीक है तो मैं उसको नहीं बोलता हूँ लेकिन अगर जो है ऑफन होता है क्योंकि क्या होता है की थ्रेड जो है वो नीचे चले जाता है उसको अब अब पांच थ्रेड पे कमेंट डाला है ठीक है मैंने पांच थ्रेड किया और पांच सेट पे मेरे को कमेंट करना है और आंसर करना है तो मेरे को मुश्किल पड़ जाता है भाई जो है और दूसरे लोगों को फॉलो करना मुश्किल कर देता है आपकी आपकी क्या मुश्किल है आपकी क्या समस्या है आप मुझे नहीं पता आप मुझे एक बार कॉम्युनिकेट कर दोगे तो मुझे पता चलेगा कर दिया इसलिए अच्छा जी आप अगर एक बार क्लियरली कम्युनिकेट करोगे आपका आपने किसी सब्जेक्ट के ऊपर पोस्ट डाली है ग्रुप में या फिर आपके वॉल पे तो मैं उसके ऊपर उस सब्जेक्ट तो के रिलेटेड क्वेश्चन डालू या फिर सीधा मैं ये बोलूँ कि प्लीज आंसर माई क्वेश्चन इन दिस टू थ्रेड आप ये दो में से तो बोलो क्या करूँ उसमें ये लिखना कि आई वाज की रिगार्डिंग दिस थ्रेड इन टू थ्रेड प्लीज दिस इज वही लिखू ठीक है मैं वही करूंगा पे कोई भी मैं, मैंने मैंने तुमसे दो दो, ही दो तीन रिक्वेस्ट की है तो ठीक वो, वो कि है तो तुमको ये बताना है की कहा से ठीक है से बहुत फायदे है मुझे भी वो अच्छा लगता है आई एम नॉट एट ऑल अपोजिंग और आप जो आपका वॉल है आपसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके साथ में कठसी रख के ही बात करूंगा मेरे को किसी को परेशान करने का मेरा कोई ये नहीं है बट दिस इज सेपरेट थिंग तो ठीक है तो मेरे मामला था जल्दी खत्म कर देना है तो मैं सब्जेक्ट के ऊपर बोल देता हूँ एक मिनट ठीक हाँ। है तो मैं अभी बोल देता हूँ खत्म कर दू पहले हेलो हाँ मैं, मैं बोल दूं दूरी कश्यप जी से पहले हेलो आप एंड कर देना आप बोल के एंड कर देना आप लास्ट बोल के एंड कर देना मेरा ये है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के साथ हमने बात किया मेरा ये है कि हमको हमने हमारा तरीका ये डिफेंड है पहले भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है हमने ये है कि हम लोग जितना हो सके डिसेंट्रलाइज करेंगे और लोगों का इन्वॉल्वमेंट करेंगे लोग डरेंगे ऑब्वियसली डरेंगे लेकिन हम उनको बोलना चाहिए बोलना चाहिए लोग ड्राफ्ट पढ़ने में उनको बोर लगेगा लेकिन हमको उनको बोलना पड़ेगा कि ड्राफ्ट पढ़ो जब बोर नहीं पढ़ेंगे उनको कुछ लोअर लेवल चीज करवाएंगे लेकिन हमारा टारगेट यही होगा कि लोग करो बोल के बोलना ठीक है अभी मेरे मेजर नजर में पूछा है कि लोग मतलब सोच रहे हैं उनका परसेप्शन ऐसा बिल्ड बिल्डअप हो रहा है कि कर देने से ही हो जाएगा, हमको और आगे नहीं जाना यहाँ तक एस एम एस का उद्देश्य क्या है इस तरह से उनको नहीं पता की एस एम एस हम एम पी को क्यूँ एस एम एस करे एस का उद्देश्य क्या है हमको सिर्फ नॉलेज फैलाना है तो ये इस तरह का है तो मुझे कॉन्फ्यूजन लगा और मुझे लगा की हम लोग धीरे धीरे क्या है की पब्लिकेशन हमारा जो एसएमएस एस एम एस वेबसाइट है इसी के ऊपर एसएमएस एम करो उस पर ही सीमित हो जा रहे हैं तो इसके लिए इसीलिए मैंने जो करना है कि तो हमको जितना हो सके डिसेंट्रलाइज करना है और बात ये है कि अभी एक्चुअली मैंने इकट्ठा करो नंबर देखो उस हालत में हम है ही नहीं हमारा नंबर एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ही कम है तो इसीलिए हमको मैंने पहले तो नॉलेज फैलानी चाहिए लोगों को बतानी लोग सपोर्ट करेंगे क्या सपोर्ट करेंगे वो ये हम क्या चाहते हैं कि लोग यही रास्ते के प्रॉब्लम पानी के प्रॉब्लम यही सब करते रहे उनको कभी पता ही नहीं चले कि ये की कुछ होता है? तो हमारे पास अभी तो सब लोगों को राइट टू रिकॉल पता है चलो हम लोगों का सपोर्ट इकट्ठा करके प्रेशर क्रिएट करते हैं वो हाल है ही नहीं तो अभी जब ऐसा हाल है ही नहीं हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है हम मैंने लोगों को बताने में ये करें या फिर ऐसे सपोर्ट करने में। और सपोर्ट इकट्ठा करके क्या हम के पास के जाएंगे इतना इतना हमारे पास स्ट्रेंथ है कि हम लोगों का सपोर्ट इकट्ठा करके चलो हमारे पास दस हजार या एक लाख आ गए तो हम क्या कोई से मिलने जाएंगे कि देखो भाई हम एक लाख सपोर्ट ये कर रहे हैं इसको तो ये करो मुझे नहीं लगता की हमारे पास इतना पावर है और ये करना भी नहीं चाहिए बिकॉज ये सेंट्रलाइज तरीका है मैं सेंट्रलाइज तरीकों का विरोध करता हूँ ठीक है तो इसलिए हमको डिफरेंट डिफरेंट डिस तरीका को ये करना चाहिए और बेसिक टारगेट अभी ये होना चाहिए कि लोगों को एटलीस्ट पता तो चले लॉर्ड राफ्ट क्या है जूरी क्या है जूरी क्या, क्या है लोगों को तो पता ही नहीं थे। तो वो बताना ये है बाद में आया कि डिमांड करना तो डिमांड करना वो हमको पहले ये देखना चाहिए कि, कि वो लोग खुद से डायरेक्टली एंटी को तो कैसे डिमांड कर करें और जब बात आई कि वेरिफिकेशन कैसे होगा नंबर कैसे पता चलेगा अभी हमारे पास कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जिससे कि एग्जैक्ट नंबर को वेरीफाई किया जा सके पता जा सके लेकिन ये जब टीसीपी नहीं था कभी भी रिवोल्यूशन हुए हैं कभी भी बदलाव हुए हैं कॉमन नॉलेज को बहुत सारे तरीकों से एस्टेब्लिश किया जा सकता है टीसीपी से ये आसानी से हो जाता है तो अगर एक सी के करोड़ों लोग या फिर सपोज फिफ्टी परसेंट से ज्यादा लोग एस करेंगे मतलब हर दो में से एक व्यक्ति ने एस किया है तो हर व्यक्ति को पता होगा कि क्या एमपी झूठ नहीं बोल सकता मेरे पास बहुत है मैं संभाल नहीं सका वो नहीं बोल सकता देट इज इेस्पॉन्सिबिलिटी तो वो नहीं बोल सकेगा बिकॉज कॉमन नॉलेज इज एस्टैब्लिश्ड तो हमको इस तरह के कुछ तरीकों का ही सहारा लेना पड़ेगा और हम क्या कर सकते हैं इलेक्शन लड़ सकते हैं इलेक्शन लड़ने से कॉन्स्टेंटली पता चलेगा कि हाँ इतने वोट मिले इस व्यक्ति को तो वो दूसरे ये होगा तो यही सब तरीका हमारे पास है अभी कोई ऐसा कोई टीसीपी नहीं है तो एक फेट टीसीपी या फिर एक झूठा टीसीपी का सपना नहीं हमको देखना चाहिए वही है हमको यही कम करके वो लाना पड़ेगा तो मेरा बस इतना ही है मैं बोलूँगी तो मैं ये बोला हूँ की देखिये इसमें मैं पहली बात बता दूँ की मैं कोई भी मेथड का अगर उसमें ड्राफ्ट होगा तो उसको सपोर्ट ही करता अपोज नहीं करता और किसी को अपोज करना है तो वेलकम है उस पर उसको उसको जो है कुछ स्टडी करके बताना पड़ेगा की क्यों ये मैथडो कोई बताने बताना पड़ेगा किसको दूसरे को कन्विंस करना है ठीक है तो तो कुछ जो जो है है वो वो तब से करना पड़ेगा नहीं तो दूसरे को स करने का वो बहुत मुश्किल होता है वो अगर ये मेरा तरीका सिर्फ लॉजिक से जो है कई बहुत insufficient होता है दूसरी बात क्या है कि मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप जो है पब्लिक एस सर्वर क्योंकि हम है एग्री हैं तो पब्लिक एस एम आप जो भी तरीका अपना रहे हैं उसके साथ में पब्लिक एस सर्वर की भी डिमांड उसके साथ साथ भी करिए जो ठीक है अकेला नहीं कि मतलब एक तो बोलिए कि, कि ये ड्राफ्ट अपना ट्विटर पे और वेबसाइट पे डालिए और साथ में बोलें कि ये पब्लिक एसएमएस सर्वर बनाइए ठीक है और तो उससे दोनों ये दोनों चीज मैं बोलूंगा मैं कॉम्बिनेशन में बोलता हूँ अकेले अकेले पे नहीं बोलता और फिर भी एंड में अगर किसी को ये भी पसंद नहीं आता नहीं, तो ना ये और सी एस टू डिसाइडो उसको, उसको जो है डिसाइड करना चाहिए ठीक है? ठीक है तो ये और दूसरा जो जो कोई अगर हर पोस्ट में जो है लिंक दे ड्राफ्ट ड्राफ्ट का की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो है ड्राफ्ट का लिंक ही नहीं देते तो वो वो क्या ड्राफ्ट का कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं वो जो है ठीक है वो से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और भाई क्वेश्चन पूछते आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन अबाउट टीसीपी वॉट इज टीसीपी न्यू कमर उसको कुछ नहीं मालूम होता टीसीपी तो में एक शॉर्ट हमने बनाया आर टी इतना तो लिख सकते हैं तो इतना लिखो ना ड्राफ्ट का प्रमोट करो तो ये मैं रिक्वेस्ट सभी से करूंगा सभी एक्टिविट सभी रिकॉर्ड से करूंगा कि कम से कम ड्राफ्ट का लिंक दो ठीक है और ये मैं, मैं मेरा पॉइंट है अभी आशीष भाई बोलू ठीक है आशीष भाई आप बोल के खत्म कर देना मैं खाली इनपे मैं सहमत हूँ लेकिन मैं एक बोलता हूँ मैं पहले कोई तो एक ड्राफ्ट बताता हूँ ठीक है उसके बाद बोलता हूँ ये ड्राफ्ट किसी भी आ सकता है उसके बाद समय मिले तो मैं ये पब्लिक पब्लिक के बारे में बताता हूं, because one thing is that, एक को एक्सप्लेन करना है, थोड़ा टेक्निकली डिफिकल्ट होता है तो इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ पॉसिबल है हाँ वो नहीं वो सच आप बोलना मैं अभी ये बोलता हूँ अभी मेरे हिसाब से आगे सोशल मीडिया लेवल पे हो तो आप आप आप आप आप करोगे तो क्लैरिफिकेशन करके जो थ्रेड है जो जिस तरह का बता रहे हो अमित जी उस तरह का एक लाइन दे दीजिए और लाइन डाल देंगे उसके बाद प्रॉब्लम ये सोल्व हो जाए तो की आपको हर फेड में डालना नहीं पड़ेगा जो डिस्कलोजर बोलते है स्टॉक मार्केट में अमित जी का क्या डिस्कलोजर यही आप जो बोल रहे हैं ना की अभी आपने बोला कि वही हाँ, हाँ, डाल तो तो डालेगा ना हाँ तो मैंने इनके जो आ, है ऑलरेडी इन, एक सेक्शन है उन्होंने मेरे से बात करके वो सब लिखी थी उसमें बहुत सारी गलतियां मिली है प्लस उन्होंने एक लाइन में किया है की साइट एडमिन तो अगर वो लिख देते तो कोई इनके ऊपर ही पॉइंट नहीं करता उन्होंने वो लाइन लिखा तो मैं मैं ही खुद लोगों लिए लोगों से बात किया हूं कि देखो ये साइट सही है ठीक है आप गलत चीज बोल रहे हो ये साइड सब कुछ लिखा है लेकिन जैसे ही सब कुछ लिखा है बोल रहा हूँ उनमें कुछ कुछ कन्फ्यूजिंग है मैं कि कोई बंदा कंफ्यूज है तो इसीलिए बात है साइड के बारे में भाई आप तो ये बोले तो तो माइक्रो लेवल पे चेक करना पड़ेगा अभी आप डिस्क्लोज़ अगर हो तो तो लिख दीजिए बात, ठीक, तो, बात तो आपका है है ठीक फिर में बाकी चलो ठीक है थैंक यू, यू सब आए धन्यवाद ठीक है